दाधर शिवा भक्त बिंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण ओ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते ओम नमो भगवते ओम, ओम तो आवृत्ति दो श्लोक के तीन श्लोक के बाद करेंगे अहो अहो बक स्तनकालूट जिघांसयाप्यायद्यध्वे ले गतिम धातुचिता दत्यम कंवा दयालु शरण ब्रजेमा अहो बकीय स्तन कालकूट जिघांसयाप्यायद्यध्वी ले गति धातृचिता तथा दयालु शरण व्रजेम अहो बक स्तन शिखाशाप्याद्य साध्वी ले गति धातृचिता कंवा दयालुं शरणं व्रजेम स्तन कालकूट जिघांसया प्याद्य साधवी ले गति चिता बैठे दयालु शरण व्रजे महो पकी स्तन कालकूट अहो पकी स्तन कालकूटम सयापाद्य साधवी जिघाशाप्यायसाध्री लेभे तितृचिता तथा दयालु शरण व्रजेम का अहो बकीय स्तन शिघाशयाप्लायताप्य साधवी लति चिता तथा दयाल शरण व्रजे म अहो अहो अहो बकी, बकी िघांसया यम यन कालकूटी धात्री उचिता गतिमले तथ्वा दयालु शरण व्रजेम भक् वत्सल कृतज्ञ समर्थ भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ कृष्ण कृष्ण पंडित पंडित अन्य कृत्यंड भजे अन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थ बदान्य श्री कृष्ण भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं बहुत स्नेह करते हैं और किए हुए कि हमेशा याद रखते हैं कृतज्ञ हैं और समर्थ हैं सब प्रकार से सारा ऐश्वर्ग है उनमें सब तरह से रक्षा करते हैं भक्त की और वदान्य और अभिमत दाता है कोई व्यक्ति जो चाहता है उसे तो देते ही जैसे कलकथा में आई थी यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन तष्टान गतिमा अपनवंती किम्त्वा शिशो रात्यपिदे हम अव्ययम करो तुम्हें दभ्रदय विमोक्षण भगवान धर्म अर्थ काम मोक्ष में से जो भी चाहिए या सब चाहिए उसको तो देते ही हैं इसके अतिरिक्त भक्त जिसकी कामना नहीं करता है संकोच से या जय से या शुद्ध प्रेम से वो चाहता ही नहीं है फिर भी भगवान उसको देते हैं अन्य आशीर्वाद कई बड़ा बड़ा इससे श्रेष्ठ धर्म अर्थ काम मोक्ष के अतिरिक्त देते हैं और यहाँ तक कि अपना पार्षद शरीर भी देते हैं अपने धाम में नित्य सेवक बना लेते हैं वह शरीर नित्य है तो श्री कृष्ण बदान्य है अभिपित तो देते ही हैं और भी बहुत देते हैं तो है ना कृष्ण छाड़ी ऐसे कृष्ण को छोड़कर के यदि वास्तव में कोई पंडित होगा तो ऐसे कृष्ण को छोड़कर के ना ही भजे अन्य दूसरे का भजन नहीं कर सकता नहीं ज्ञान है तो दूसरी बात है यदि पंडित है तो कौन ऐसा पंडित होगा जो भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करेगा पंडित कहते हैं विद्वान को जिसके पास पंडा है पंडा का अर्थ है सद असद विवेकवती बुद्धि क्या सत्य है क्या असत्य है इसको जो जानता है और असत्य को छोड़कर के सत्य को ग्रहण करता है इस विवेक शक्ति को पंडा कहते हैं और पंडा से जो जुक्त है उसको पंडित कहते हैं पंडित केवल तिलक लगा लेने से नहीं हो जाता है आजकल तो कोई आदमी तिलक कर ले तो कहें पंडित जी चले तो जब श्री भगवान कंस का वध करने के बाद और तो दो व्यक्ति को उन्होंने वादा किया था कि हम आपके घर आएंगे एक तो शैरंधरी को कुब्जा को और अक्रूर जी को अक्रूर जी जब भगवान को बलराम जी के साथ मथुरा पहुंचाए, तो सबसे पहले अक्रूर जी ने यह रिक्वेस्ट किया कि प्रभु आप हमारे घर चलिए तो भगवान ने कहा कि आप चलिए रथ को लेकर के अब हम थोड़ा नगर घूमेंगे मथुरा नगर और इसके बाद हम आपके यहाँ आएंगे। और कंस का वध करने के बाद आएंगे ये तो पहले चले जाते तो कंस को शंका होती पता नहीं उधर क्या उसके घर में कर रहा है या अपने घर में क्यों बुलाया तो भगवान ने कहा कि आप चलिए हम कंस का वध करने के बाद आपके घर में आएंगे तो भगवान गए अक्रूच के घर आयास से बहुतोगे हम अहम आर्ज समन्वित भगवान ने कहा था कि मैं श्री बलराम जी के साथ आपके घर आऊंगा सैरंधरी के घर जब गए थे तो बलराम जी को नहीं लिए थे उद्धव जी को लिए थे और अकलूर जी के घर गए तो श्री बलराम जी को लेकर तो भगवान अपनी बात को सत्य किए अपने वचन को पूरा किए इससे बहुत प्रसन्न थे अख्रूर जी तो वे भगवान के स्तुति कर रहे हैं कह पंडित शरण समीयाद भक्त गिर सुहृदय कृतज्ञात सर्वान्दर्वान्दा सुहृद भजता भजतो भी कामान आत्मान पिपचयापचय्या अक्रूर जी कहते हैं कि हे प्रभो आप का वचन सदा सत्य होता है इससे लगता है कि भगवान जो टाइम बताए थे दिन भी बताए होंगे कि मैं आऊंगा आपके इस दिन और इस टाइम तो भगवान ठीक टाइम से गए हैं भगवान को कोई ट्रैफिक नहीं फंसा सकता है मथुरा में कोई ट्रैफिक हो गया तो बहाना करें कि और वो सौरी देर होगी जो कहे थे उसी समय गए क्योंकि रित गिरा, सत्य वचन भगवान बोलते पंचमी विभक्ति में हैं भगवान ने अपनी बात को सत्य किया रित गिरा और भक्त प्रयात और भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं भक्तों से कितना स्नेह करते हैं भगवान अगर इसको देखना हो तो पूतना के उद्धार में देख सकते हैं पूतना भक्त नहीं थी भक्त का वेश पहनी थी गोपी ड्रेस पहनी थी राक्षसों में यह सब ड्रेस नहीं चलता है परंतु पूतना जानती थी कि ब्रज में जा रहे गोकुल तो गोपी बन करके जाना चाहिए नहीं तो मैं कैसे छल पाऊंगी बच्चे को उठा पाऊंगी अपना सारा भेष छिपा लिया था स्वरूप छिपा लिया था और वरम सुंदरी स्त्री बन गई थी और ब्रज में जैसे पहनती हैं स्त्रियाँ वह पोशाक पहन रित भक्त का वेश देह करके भगवान नहीं मारे उसका भक्त के वेश से भगवान को इतना प्रेम है तो भक्त से कितना प्रेम होगा भक्त प्रयात भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं रित उनकी बात सत्य होती है कृतज्ञात कृतज्ञ हैं किए हुए को सदा याद रखते हैं और थोड़ी भी सेवा की जाए तो बहुत मानते हैं कृतज्ञ तो इतने हैं श्री कृष्ण कि कोई केवल तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ा दे और थोड़ा पानी तो अपने आप को भी दे देते हैं अपने आप को दे देते हैं भक्त के इच्छा के अधीन हो जाते हैं जैसे माँ जशोदा के इच्छा के अधीन है कृष्ण या अर्जुन की इच्छा के अधीन है भगवान श्री कृष्ण उन्होंने आज्ञा दिया दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो भगवान ने कहा क्यों मैं दोनों सेनाओं में कौन कौन लोग आए हैं उनको देखना चाहता हूँ और विशेष करके उनका चेहरा देखना चाहता हूँ जो दुर्योधन के पार्टी से आए हैं तो मैं जरा देख लूं कौन कौन लोग आए हैं यहाँ बहुत क्लोज में बोल रहे थे मर्श में ऐसा नहीं था कि समभाव से बोल रहे थे इसीलिए शब्द का प्रयोग करें धर्त राष्ट्र से दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकिर सवाल को दुर्बुद्धि कह रहे हैं दुर्बुद्धि पुत्र का हित करने के लिए जो लोग आए हैं इस युद्ध में उनका चेहरा मैं देखना चाहता भगवान ने ठीक अच्छा ये उद्देश्य है तो रथ को ले गए दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किए और अर्जुन को कह दिया कि खड़ा हो जाओ देखो देखने आए हो तो देखो दोनों पार्टी के बीच में रथ खड़ा है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने उस पार्टी में और इधर तो युधिष्ठिर महाराज भीमसेन वगैरह थे ही जब रथ को खड़ा किये भगवान तो अर्जुन में मोह पैदा करने के लिए अपने श्रीमद सुंदर अंगुली से दिखा करके कहने लगे अर्जुन तो देख ही रहे थे <laughs> लेकिन भगवान कहते हैं पश्चेतान पार्थ समवेतान कुरुनिति हे पार्थ यहाँ जुटे हुए समवेतन जुटे हुए कुरुवंशियों को देखो अर्जुन भी कुरुवंशी थे गुरु महाराज के वंश में जन्म लिए पश्यतन गुरु नितिन इनको देखो यह भी भगवान ने संकेत किया ये तुम्हारे पितामा हैं दादा हैं भीष्म पितामा ये तुम्हारे गुरु हैं द्रोणाचार्य कृपाचार्य हैं ये तुम्हारे मामा सल हैं वो वहाँ खड़े हैं ये हैं वो है। तुम्हारे सारे बहनोई यहाँ खड़े हैं साले खड़े हैं तुम्हारे संबंध ये सब दिखाए भगवान अपनी उंगुली से दिखा रहे श्रीमद अंगुल्या दर्शयती टीका मेका अपने सुंदर अंगुली से दिखा रहे जिस उत्साह के साथ अर्जुन देख रहे थे और देखते ही स्वजनों को उत्साह ठंडा और वे स्वयं कहते हैं दृष्टवे वम स्वजनम कृष्ण जुजुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणी मुखम चौर अपने स्वजनों को यहाँ देख करके और ये सोच करके कि ये मर जाएंगे हमारे सारे शरीर में पीड़ा हो रही है हमार, हमारा मुख सुख रहा है बोलने की शक्ति नहीं है अंत में अर्जुन ने कहा कि नचस सकने में अवस्था तुम मैं खड़ा नहीं रह सकता यहाँ मुझे खड़ा रहने की शक्ति नहीं है जब खड़ा रहने की भी शक्ति नहीं है तो लड़ेगा क्या सोचने की बात है ना और यह सारा क्यों हो रहा है अपना विचार उन्होंने दे दिया कि अहो महत पापम हम कर तुम हम लोग महा पाप करने के लिए तैयार हो गए ताई भगवान को ऐसे कहना कि आप महापाप कराने जा रहे हैं आप भी इतना विद्वान पढ़े लिखे होकर के भी ये महापाप में प्रवृत्त कर रहे हैं यही है अर्जुन का ज्ञान कुमति भीष्म पितामह इसको कहते हैं वो तो भगवान के हाथ की कठपुतली है जैसा कृष्ण कहते हैं वो करना उनका स्वभाव था लेकिन थोड़े काल के लिए अब अपनी बुद्धि मन मना भव के बदले स्वमनाभाव हो गए थे ये सोच रहे हैं कि अब युद्ध करना पाप है ये है वो है तो विशीर्ज सरम चापम सुख संविघ्न मानस अंत में चाप धनुष और बाढ़ तलकस फेंक दिए और पीछे बैठ गए रथ के पीछे जहाँ रथी का स्थान होता है वहाँ नहीं नीचे रथ पर बैठ गए और विशाल में होंगे गए नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा अपने स्वजनों को मार करके हम कैसे सुखी होंगे तो अर्जुन सोच रहे थे कि कृष्ण कहेंगे हाँ ठीक है बहुत अच्छा विचार अहिंसक विचार आ गया तो बहुत अच्छा है शायद <laughs> अर्जुन सोचते होंगे कि भगवान समझाएंगे ठीक है ठीक बहुत अच्छा है लेकिन छोड़ो युद्ध नहीं होगा आराम से खड़ा हो चलो भगवान ने ये बात सुनते ही अर्जुन से कहा कुतस्ता कसमलम एकदम विषमय समुपस्थित हम अन्य जुष्टम अस्वर्गम अरे तुम्हारे अंदर एक कचरा से आ गया है तुम्हारे मन में कसमल इस प्रकार का दुर्विचार कहा से आ गया अनार्य जुष्टम ये अनारजों का विचार होता है आरजों का विचार नहीं होता अनारुष्टम अस्वर्गम और युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें उच्च लोक नहीं मिलेगा स्वर्ग नहीं मिलेगा तुम्हारी गति भी ठीक नहीं होगी और इस लोक में भी अकीर्तिकर्म अर्जुनम तुम्हारी आकृति होगी अपजस होगा तुम्हारा विपक्ष कहेगा कि सेना को सजी हुई जब देखा तो दया का बहाना बनाकर अर्जुन निकल गया से। तुमको लोग बहुत थूकेंगे तुम पर थूकेंगे तुमको बुरा कहेंगे कायर था सेना को देखते ही भाग चला दया का बहाना बनाया कि अपने स्वजनों को कैसे मारू कल मास मगमह पार्थन नैत तो देते इस नपु को प्राप्त मत हो हिंजड़ा मत बनो ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है तुम अपना इतिहास देखो तुमने किस तरह से युद्ध किया है तुम कौन हो क्षत्रिय हो ना? ये सुनते नर्जुन कहे कथम भीष्म द्रोणम चरिशुदन अर्जुन तर्क करते हैं आप भी तो अरिसूदन है ना आप तो अब तक अपने शत्रुओं को मारे हैं ना कि अपने गुरु को मारे हैं हमको कह रहे हैं युद्ध करने के लिए इस तरह से अर्जुन बोल रहे हैं अरिसूदन शब्द ये ध्वनित कर रहे हैं कि आप पे शत्रु सूदन है ना शत्रुओं को मारे हैं ना क्या आप अपने संदीपनी गुरु को मारेंगे गर्ग को मारेंगे कभी सोच सकता है मारने का मैं भीष्म पितामह पर कैसे बाण चलाऊंगा द्रोणाचार्य पर कैसे बाण चलाऊंगा जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है जिनकी गोदी में मैं पला हूं बड़ा हुआ ऐसे भीष्म पितामह पर मैं कैसे बाण चलाऊंगा तब भगवान ने कहा अर्जुन और, और भी बात कहे कि मुझे तीनों लोगों का राज मिले तब भी मैं स्वजनों के गुरुजनों के खून से समय हुए इस राज्य को नहीं लेना चाहता बल्कि भिक्षा मांग करके जी जाऊंगा ये ठीक है लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा तब भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं तब क्या किया जाए तब युधिष्ठ महाराज से कहा जाए कि अनाउंस कर दीजिए कि युद्ध नहीं होगा तब तो चला जाए ना, ठीक है रथ को सजा करके लाए हैं तब तो चला जाए हस्तिनापुर में अब खाया पिया जाए कुरुक्षेत्र से चले आप ठीक है तुम्हारा विचार रहा तुम कहते हो युद्ध करना पाप है तो सब बताया जाए ना युद्धेश्वरी महाराज को सबको बताया जाए भीमसेन को और सबको अनाउंस कर दिया जाए कि ठीक है अर्जुन कह रहे हैं कि पाप है युद्ध करना तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार युद्ध बंद हो रहा है तो अर्जुन अंत में कहते हैं कार्पण्य दो सो पहुद्ध चेत वास्तव में मेरा क्या कर्तव्य है क्या धर्म है इस विषय में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है अब अपने को मूर्ख समझने लगे <laughs> वास्तव में कृष्ण के इच्छा के विरुद्ध युद्ध रोक देना आसान नहीं था अर्जुन के लिए अर्जुन पूर्ण समर्पित व्यक्ति थे भगवान के पार्षद थे तो मेरी बुद्धि सम्मु हो गई है धर्म के विषय में मुझे कुछ समझ नहीं रहा तो काल्पण्य दोषो पहतः स्वभाव परीक्षा में धर्म सम्मु चेता ज श्रेय स्यात्श्चितम गुरोही तनमें शिष्य स्थे हम शाधि माम मेरा हित जिसमें है जेय से आप उन करके मेरी भलाई किसमें है निश्चित करके आप बोलिए तो भगवान ने कहा क्या बोले है? इतना फिलॉसफी झाड़ रहे हो तो क्या बोलें तो नहीं बोलिए शिष्य थे हम मैं आपका शिष्य हूँ तो मित्र के पद से उतर गए फ्रेंड बने थे पहले कह रहे थे पाप है ऐसे है ये है वो है कहते मैं आपका शिष्य हूँ साधी माम तमाम कृपाणा मैं आपके शरण में हूँ और आप मुझको सिखाइए मुझे क्या करना चाहिए क्या कर्तव्य है भगवान कह दिए होते उसी समय कि ठीक है युद्ध करो और अर्जुन युद्ध किए होते तो संसार को यह दिव्य ज्ञान गीता कैसे प्राप्त हुआ तो भगवान गुरु का पोजीशन ले लिए पहले सेवक थे सारथी थे अर्जुन के सेवक थे भगवान सारथी का काम कर रहे थे इसके गुरु का पद लेकर के प्रवचन चालू किया तो मैं ये कह रहा था कि अर्जुन के अधीन है भगवान और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो श्री कृष्ण कृतज्ञ हैं बदान्य हैं भक्तवत्सल हैं और समर्थ हैं अक्रूर जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को कह पंडित तदपरम शरणम समीयाद कौन ऐसा विद्वान होगा जो त्वत त्वत्म आपको छोड़कर के अन्य की शरण लेगा अगर अन्य की शरण लेता है तो वह नासमझ व्यक्ति है वह कृष्ण की महिमा को नहीं समझ रहा है अगर पंडित हो है कह पंडितदपरम शरणम समीयात कौन पंडित व्यक्ति आपके अतिरिक्त अन्य की शरण लेगा भक्त प्रयात ऋत गिह सुहृदय कृतज्ञात आप भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं आप अपने वचन को पूरा करते हैं ऋत और सबके अकारण हितैसी हैं और थोड़ी सी सेवा को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके देखते हैं अगर कोई सरसों के बराबर कृष्ण की सेवा करता है तो उसको भगवान सुमेरू पर्वत जैसा देखते हैं इसने बहुत किया सुदामा जी अपने घर से ले गए थे एक पुराने कपड़े में बांध करके चार मुट्ठी चिवड़ा ले गए थे भागवत ने लिखा चार मुठ तो श्री भगवान स्वयं ही मांगे उनसे सुदामा जी उम्र में बड़े थे तो भगवान ने कहा कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर उपहार भेजा होगा तो ये सुनकर के सुदामा जी उस पोटली को और छिपाने लगे तो पत्नी ने दिया था तो ले लिए थे लेकिन वहाँ जाने के बाद देने की हिम्मत नहीं पड़ी ऐसा रूखा चिवड़ा जिससे श्री कृष्ण का मसूरा छिल जाएगा तांत में चुट लग जाएगी खाने में इसलिए वो सोचते सोचने लगे देना ही नहीं है लेकिन सर्वज्ञ भगवान जानते हैं तो सुदामा जी छिपाने लगे भगवान कहते हैं मेरी भाभी ने मुझे जरूर दिया होगा कुछ न कुछ तो सुदामा सुदामा जी नाम नहीं कहे छिपा रहे थे तो भगवान ने कहा कि ये क्या है <laughs> तो सुद देना नहीं चाहते थे भगवान ले लिए जबरदस्ती लिए तो वो पुराना कपड़ा था फट गया और चिवड़ा बिखर गया नीचे फर्श पर भगवान उसी को उठा करके खाने लगे सूखा चिवड़ा था उठा करके खाने लगे तो प्रिया जी ने मना किया रुक्मिणी जी ने ये आपके खाने की चीज़ है वो सोचने लगी जीभ मसूड़ा दांत में दांत खराब हो जाएगा इतना कोमल मसूरा इतना कोमल दांत और ये क्या खा रहे हैं तो उन्होंने बाँध पकड़ लिया मत खाइए तो पत्नी का अधिकार होता है कोई गलत चीज़ खा रहे हैं तो मना करे कि ना हिम्मत खाइए मत खाइए लेकिन भगवान खाते रहे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान उनको बहुत साम्राज्य दे देते बैकुंठ दे देते देते इसीलिए रुक्मिणी जी ने मना किया ये सब फालतू बात है रुक्मिणी जी ने मना किया इसलिए कि कृष्ण के मुख में कोई मसूला में दांत में चोट न लग जाए इसको खाने से इसके लिए मना किया पर भगवान खा रहे थे भगवान कहे भी कभी ने कहा है कि हमने बहुत जगह खाया पर राय रख के चाऊ रख के पाई ना मिठाई ऐसे वो कहे हैं फल में आपका ये चावल जितना मीठा लग रहा है इतना मीठा मुझे और भोग नहीं लगा इसको कहते हैं कृतज्ञ और भगवान ने सुदामा जी को दिया क्या उनके अनजान में ही उनको बताया नहीं कि हम आपको इतना दे रहे हैं कुछ नहीं बताया और द्वारका जैसा महल अपने भवन जैसा भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा जी को हिंट करके बना दिया सुदामा जी जब घर लौटे तो उनको भ्रम हो गया कि मैं फिर द्वारका लौट आया क्या क्योंकि <laughs> तो जो उनकी फूस की झोंपड़ी थी वो तो हाथ ही नहीं उसको हटाकर फेंक दिया गया फूस की झोपड़ी नहीं थी बहुत ऊंचा महल बहुत दिव्य वृक्षों से जो पार्क वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा वे सोचने लगे सुदामा मंदिर देख डरी सुदामा जी घर देख कर डर गएगी कि कौन बिल्डर आ गया कौन राजा आ गया यहाँ दखल कर लिया सोच रहे थे तब तक लक्ष्मी जी के समान सुंदरी उनकी पत्नी आई सारा भूषण पहने हुए वस्त्र बहुत सुंदर देह बहुत अच्छा हो गया था जो खाने बिना देह टूटा हुआ था भगवान की कृपा से ऐसा लिखा गया है भागवत में लक्ष्मी जैसा सुंदरी हो गई जब अपनी सखियों के साथ आई सुदामा जी की आरती करने के लिए तब तो पहचाने के हाँ ये अपना घर तो पहले तो भ्रम में पड़ गए भगवान ने दो चार मुठी चावल को चावल पाए तो उसका इतना एहसान माने और बाद में जो भगवान अपना धाम देंगे वो तो अलग बात है प्रत्यक्ष दिया गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान कृष्ण पर मजाक करते हैं वो एक पद में लिखे हैं वास्तव में विचार किया जाए तो श्री राम बहुत दयालु है कहते हैं तो श्री राम ने विभीषण जी को दिया लंका का राज तो पहले तो शिव जी से तुलना करते हैं शिव जी वो लंका का राज रावण को दिए थे तो मस्तक काट करके दिया था तब लंका का राज दिए थे <laughs> भगवान शिव दिए थे अब बेचारा रावण जब मस्तक काट करके नमः शिवाय कहकर हवन किया तब लंका का राज दिया वो भी दस बार काटा था दस बार मस्तक काट काटकर हवन किया था तो उसे उन्होंने दस मस्तक दे दिया भगवान शिव ने और लंका का राज दिया गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दशमाथ सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ उसी संपत्ति को भगवान विभीषण को दे दिए केवल मस्तक झुकाने से प्रणाम करने से शिवजी जी दिए तो काट करके मस्तक दिया गया था और विभीषण जी ने केवल मस्तक जो झुकाया भगवान ने वो दे दिया तो भगवान कृष्ण के साथ तुलना करते हैं मजाक कर रहे हैं दोनों में तो भेद बिल्कुल नहीं है कहते हैं कि भगवान सुदामा जी को धन दिए लेकिन आखिर चार मुट्ठी चेवड़ा ले करके <laughs> लेकिन श्री राम जी कुछ भी नहीं लिए रावण लाल से मार करके विभीषण को भगा दिया था तो विभीषण जी कोई फल ओल भी नहीं ले पाए पीछे से लगाया था खुफिया के कुछ ले ना जाए छूछे हाथ आए थे खाली हाथ आए थे पर भगवान ने भेंट होते ही सबसे पहला रिवार्ड दिया लंका का राज कहूँ लंकेश सहित परिवार आ कुशल कुठा हर तुम्हारा लंकेश कहा कि हे लंका के राजा कैसे हो लंका के राजा भीभीषण जी नहीं थे लंका का राजा रावण था लेकिन भगवान ने भविष्य में सूचना कर दिया तुम लंका का राजा बनोगे और रामो न भाषते है राम दो बचन नहीं बोलते है एक बार जो मुख से निकल गया निकल गया तो भगवान ने रावण का बध करके विभीषण जी को लंका का राज दिया ये है कृतज्ञ थोड़ा शरण में आने पर भगवान ने इतना आदर किया तो अक्रूर जी बात को कह रहे हैं कौन ऐसा पंडित है जो आपको छोड़ करके किसी और का भजन करेगा कह पंडितम शरण समी याद भक्त सुहृदो कृतज्ञात सर्व ददा ददाद भजता भज भाजत, भजतो भी काम आत्मान भजन करने वाले को भगवान अपने को भी दे देते हैं और भगवान में उपचय अपचय नहीं है अपने को दे दिए मान लीजिए किसी भक्त को दे दिए तब वो किसी दूसरे भक्त को नहीं दे पाएंगे अपने को किसी का अधीन ऐसा नहीं है भगवान लाखों भक्तों के अधीन हो जाएं दे दें फिर भी उनमें कोई अपचय नहीं है अपचय का अर्थ है कोई क्षति नहीं व्यय नहीं है और कोई उनको दे कुछ तो उपचय नहीं है वृंदावन सुन अपने पिता की परम्परा का पालन कर रहे हैं इतनी कृपा है कि खड़ा नहीं करा रहे हैं <laughs> क्योंकि कृपालु की कथा कह रहे हैं भगवान कृष्ण के <laughs> भगवान सब कुछ देते हैं अभिमतान अभिमत और यहाँ तक कि आत्मानम अपने को भी दे देते हैं क्या देने पर केवल उनका नाम लेने पर तुलसी का पत्ता दे दिया जाए तो अपने आप को दे देते हैं ऐसा कौन स्वामी है बताइए संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस तरह से करे सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने बस करी रखे राम नाम का उच्चारण करके जप करके श्री हनुमान जी अपने बस में राम को किए मतलब राम जी स्वयं उनके बस में को है कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं किए हैं नाम लेने से भगवान बस में हो जाता है तो ये ये है स्वामी यह आराध्य इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण और उन्हीं के स्वरूप श्री राम या श्री विष्णु हैं अन्य भी बहुत से अवतार हैं भगवान तो कौन ऐसा पंडित होगा जो कृष्ण को छोड़कर अन्य का भजन करेगा भगवान अनेक भक्तों के पास हैं जैसे माँ यशोदा की गोद में हैं, माँ कौशल्या की गोद में है इसके साथ साथ वे अनंत कोटि भक्तों के गोद में रह सकते हैं उनमें कोई अपचय नहीं है अपचय का अर्थ होता है छीण हो जाना घट जाना या नष्ट हो जाना इस घर में प्रकट हो गए तो बैकुंठ खाली हो गया ऐसा नहीं है यहाँ भी रहते हैं सबके हृदय में हैं यहाँ आते हैं तो कोई ये ना सोचे कि बैकुंठ खाली होता होगा और लक्ष्मी जी प्रतीक्षा करती होंगी कि कब आएंगे कब आएंगे ऐसा नहीं है टकरू तो जी कहते हैं जिसका उपचय और अपचय नहीं है कोई भगवान को कुछ दे दिया तो कोई बहुत धन बढ़ नहीं गया उनका ये समुद्र में हजारों नदियां गिरती हैं लेकिन समुद्र जैसे के तैसे रहता है और भगवान किसी को बहुत धन दे दें बैकुंठ दे दें दे, ध्रुव लोक दे दें ये राज वो राज तो उनका कोई घटने वाला नहीं इसको उपचय और अपचय कहते हैं उपचय और अपचय जिसका नहीं है ऐसे प्रभु को छोड़कर कौन दूसरे का भजन करेगा विज्ञन है यदि कृष्ण गुण ज्ञान सर्व त्यज भजे त्य उद्धव प्रमाण यदि बुद्धिमान व्यक्ति को विद्वान को कृष्ण की विशेषता का ज्ञान होगा कृष्ण के गुणों का ज्ञान होगा तो वह सर्व छाई भाते उद्धव और परमाणु सब कुछ छोड़ करके सर्वस्व त्याग करके कृष्ण का भजन करता है सबका त्याग करके और सब कुछ त्याग करके कृष्ण का भजन करता है यदि उसको कृष्ण के गुण का ज्ञान हो जाए तो कृष्ण के अनंत गुण हैं अनंत विशेषताएं विशेषता है वही उद्धव जी भी यही बात कह रहे हैं अहो बकीय स्तनकाल जिघांसयाप्यायद्य साधी लेभे गतिम धात्रिता तत्ण्यम कंवा दयालुं शरण व्रजे अहो ये बात विदुर जी से जमुन के किनारे वृंदावन में बैठकर श्री उद्धव जी कह रहे हैं अहो बकीय स्तन अहो कितनी आश्चर्य की बात है भगवान कितना कृपालु हैं कितना दयालु हैं कि साध्वी, दुष्टा राक्षसी बकी पूतना अपने स्तर में कालकुट जहर लगा कर के उनको उनको मारने गए थे जिघान सया उनकी हत्या करने के उद्देश्य से गई थी और इसी उद्देश्य से उसने अपना स्तन कालकुटम कालकूट लगा हुआ कालकूट विष से युक्त स्तन को अप्यायत पिलाई और इस पर भी अपि ऐसा होने पर भी भगवान ने उसको धात्री उचित गति दिया जो मां जसोदा का पद है उसके समक्ष उनकी धाए का पद है जो कृष्ण का पालन करती है दूध पिलाती है नहलाती है खिलाती है पिलाती है उसको धाय कहते हैं तो धाय की जो गति होनी चाहिए वह गति भगवान ने पूतना को दिया कह कौन पूतना है जो असाध्वी बक्की राक्षसी थी और जिघांस या अप्यायत जिघांसा के लिए हत्या के लिए कृष्ण को दूध पिलाई थे, दूध नहीं पिलाई थे, कालकुट जहर पिलाई थे, फिर भी भगवान ने उसको माता की गति दिया उद्धव जी कहते हैं कि ऐसा कृपालु ऐसा दयालु कौन है जिसकी मैं शरण लू भगवान के विरह हमें वे रो रहे हैं सब बातें याद आ रही थी कृष्ण के विषय कृष्ण के साथ ही रहे थे वे भगवान के मित्र और मंत्री थे तो उद्धव जी ये बात कह रहे हैं अतः भगवान चैतन्य कहते हैं कि विज्ञ जनर है उद्धव प्रमाण उद्धव जी प्रमाण ये उद्धव जी कह शरणागत अखिं चंद्र यही तो लक्ष्मण तार मध्य प्रवेश है आत्मसमर्पण शरणागत अकिचन भक्त का यही लक्षण है कि उसमें आत्मसमर्पण प्रवेश करता है वो सब तरह से षड विध शरणागति स्वीकार करता है भगवान का आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षिष्यती विश्वासो गोप्तृत्व वर्णन ध्रुवम आत्मविक्षेपकार परणे सड विधा शरणागति सब प्रकार की शरणागति है शरणागति पहला है आनुकूल्य संकल्प कृष्ण के भजन में जो अनुकूल है सहायक है उसी का वो संकल्प करता है वही काम करता है शरणागत शरण में आए हुए का लक्षण कृष्ण के अनुकूल भजन के अनुकूल जो कुछ है उसको स्वीकार करता है संकल्प करता है और भजन के विरुद्ध जो है उसको विवर प्रतिकूल प्रातिकूल्य विवर जनम प्रतिकूल को स्वीकार नहीं करता है संकल्प कहते हैं मन में कुछ सोचता है या व्रत करता है करता है तो अनुकूल से संकल्पन यह विचार यह यहाँ जाना उससे मिलना ये करना वो करना ये कृष्ण की भक्ति में सहायक है तो उसको जरूर करता है इस व्यक्ति से मिलने में यदि मेरी भक्ति में उन्नति होगी कृष्ण में प्रेम बढ़ेगा तो उस व्यक्ति का संग उस स्थान का संग उस वस्तु का संग्रह या कुछ भी करता है और जिसके संग से जिन विचारों से जिस गोष्ठी से समाज से कृष्ण से प्रीति हटती है भजन में बाधा पड़ती है तो उससे वो बचता है तीस शरणागत का लक्षण अनुकुल्य से संकल्प प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षिशती विश्वास हो गोत्रित्व वर्णंत श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे इति विश्वास शरणागत का लक्षण भगवान रक्षा करेंगे ही भक्त को अपने शरीर का बल अपने स्वजन का बल धन का बल अस्त्र बल ये सब नहीं रहता है वो इस पर भरोसा नहीं करता हो सकता है उसके पास ये सब कुछ हो लेकिन इस पर वो विश्वास नहीं करता विश्वास केवल कृष्ण पर रहता है कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे रक्षिष्य इति विश्वास कृष्ण रक्षा करेंगे इस तरह का विश्वास जैसे छोटे बच्चे को विश्वास रहता है कि माँ हमारा हमारी रक्षा करेंगे सब तरह निश्चिंत रहना वैसे कृष्ण रक्षा करेंगे किसी भी विपत्ति से किसी भी संकट से अर्थाभाव से या शारीरिक विपत्ति हो कोई रोग हो कुछ हो, उसको विश्वास होता है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे सहज विश्वास और गोप्तित्व वर्णम ध्रुवम कृष्ण ही हमारा पालन करेंगे करते हैं ये, ये भी अपने गुप्त के रूप में अपने पालक के रूप में कृष्ण को स्वीकार करना है गोप्तित्व वर्णम वर्ण करना अनेक लोग पालन करने वाले हैं लेकिन भक्त जो शरणागत है यही मानता है कृष्ण ही हमको पालेंगे पोसेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है उनका वर्ण करता है वर्ण का अर्थ ये है कि कई लोग पालक हैं लेकिन उसमें से चुनता है चुनता है कि कृष्ण हमारे हमारे पालक अब तक वही पालन किए हैं और इस समय भी कर रहे हैं आगे भी करेंगे भक्त को चिंता नहीं होती सहज विश्वास होता है एक बार गोपीनाथ पटनायक को महाराज प्रताप रुद्र का लड़का फांसी पर चढ़ाने जा रहा था तो सब लोग आकर चैतन्य महाप्रभु से गुहार किए करु राजा को समझा दीजिए प्रताप रुद्र को डांट देंगे ल, अपने लड़के को फांसी पर नहीं चढ़ा पाएगा तो आकर के सब कह रहे तो चैतन्य महाप्रभु कहे हम सन्यासी हैं हम क्या करें और जो राजा का धन खाया है तो राजा उसको दंड देगा अब फल पाएगा हम क्या करें कुछ लोग भग दौड़ दौड़ कर आते थे बीच बीच में क्या अब पकड़ करके ले गया है चांग पर चढ़ा दिया है ये किया है वो किया है भाग भाग कर आते थे क्योंकि चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान है कई लोग आते थे आप कृपा कीजिए आप कृपा कीजिए केवल की आप थोड़ा कह देंगे महाराज प्रताप रुद्र से तो सारा काम हो जाएगा <laughs> यही कहने का हासिल जब उन्होंने इस तरह से कहा कि आप रक्षा कीजिए आप रक्षा कीजिए तो भगवान चैतन्य महाप्रु कहे हम सन्यासी हैं हमारे पास आकर के सब बात मत करो ऊपर से तड़क धड़क दिखा रहे थे मैं संन्यासी हूँ और हमें अपना दुख सुना सुना करके तुम लोग हमको क्यों दुखी करते हो इस तरह से बोले तो सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से आप इतना उदासीन मत बनिए राय रामानंद आपके भक्त हैं और उन्हीं के भाई हैं गोपीनाथ पटनायक आप इतना उदासीन मत बनिए तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जा कर जगन्नाथ जी से कहो जगन्नाथ जी से कहे वे रक्षा करेंगे तो सर्वम भट्टाचार्य कहे कि जगन्नाथ जी तो आप ही हैं आपसे हम कह रहे हैं अब आपके लिए तो भगवान कहे तो ठीक है अब तक जो बचाए हैं बचा लेंगे अब तक कौन बचाया है जगन्नाथ जी बचाए हैं ना कृष्ण बचाए हैं तो कृष्ण का धन कम नहीं हो गया कृपा कम नहीं हो गई कृष्ण किसी हॉस्पिटल में नहीं है हॉस्पिटलाइज्ड नहीं है ठीक है तो अब तक जो पालन किए हैं वो आगे भी करेंगे न गर्भ से पालन करके लाए बच्चा थे हम लोग गर्भ में कुछ भी ध्यान नहीं ये गर्भ कोई जीने की स्थान जीने का स्थान है आश्चर्य है कि बच्चा कैसे नहीं मारता है गर्भ में भगवान रक्षा करते हैं तो गर्भ में रक्षा करते हैं तो जगन्नाथ जी आज भी हैं आज भी हैं जाकर जगन्नाथ जी से कही ये कही वो कही इसके बाद तुरंत सुना गया कि उसने छोड़ दिया राजकुमार ने इनको छोड़ दिया गोपीनाथ पटनायक और छोड़ दिया और इसके बाद सुना गया कि रिवार्ड मिला इनको कि अब आप राज्य मत कीजिए जितना वे, वेतन आपको मिलता था उस पद पर रहने में उतना ही मिलेगा उतना ही मिलेगा थोड़ा भी कम नहीं होगा और और कई चीज बढ़ा दिया गया था महाराज प्रताप रुद्र से मिलकर के तो इस तरह से कृपा होती है तो भगवान वास्तव में पालन करते हैं पर गुप्तृत्व वर्णन गुप्तित्व वरणम अपनी अपने पालक के रूप में रक्षक के रूप में कृष्ण को वर्णन करना चाहिए कृष्ण चाहते हैं कि हम पर विश्वास करें हमको अपना चुने पालन करता है तो ये शरणागत का लक्षण है आत्मनिक्षेप कार पाणे आत्म निक्षेप थे अपने आप को भगवान में डाल देना आत्म निक्षेप कहते हैं जैसे कोई कहीं से पशु खरीद करके ले जा रहा है तो बेचारा पशु मेला से जो खरीदा है उसके साथ चला जाता है वो चिंता नहीं करता है अपने कुछ अपने को उसके अधीन रखा है कहाँ खिलाएगा गौत डालेगा क्या करेगा वो बेचारा सोचता नहीं है ऐसा नहीं है कि चिंता से एक बंडल घास ले ले अपने पर चिंता करें चलेंगे तो खाएंगे चला जाता है वैसे ही कृष्ण की शरण में रहना है आत्मसमर्पण सब कुछ अपना जो कुछ है अपना धन अपना शरीर अपनी पत्नी अपना बच्चा अपना घर सब कुछ कृष्ण का है इसको आत्म कहते हैं मानस स देह गेह जो कि मोल अर पिल नंद किशोर ये सब कुछ नंद नंदकिशोर को अर्पित है आत्मनिक्षेप अपनी कभी चिंता नहीं हो रही कार्पाण्य कार्यपाण्य का अर्थ है दीनता हमेशा दीनहीन रहना ये भाव रखना कि मैं दीन हूँ पतित हूँ भगवान हमारे सब कुछ हैं तो इस ये इस प्रकार के शरणागति होती है तवा स्मृति तथायु मनसाचरण तत्थान तत्थान आश्रित स्तवा मोदते शरणागत विलास ग्रंथ में सब आया है वचन से हमेशा भक्त यही बोलता है तव अस्मि मैं आपका हूँ कृष्ण मैं आपका हूँ वाचा वाणी से कहता है कि हे कृष्ण मैं आपका हूँ तथा वह मन साचरण और मन में भी यही सोचता है कि मैं कृष्ण का हूँ वचन से कहता है हे कृष्ण मैं आपका हूँ और मन में सोचता रहता है मैं कृष्ण का हूँ और तत्थानम आश्रित और उन्ही के स्थान में रहता है उनके यहाँ ही पड़ा रहता है वृंदावन में पड़ा रहता है या मंदिर में पड़ा रहता है तत्स्थानम आश्रित श्री कृष्ण के स्थान में रहता है तो इस प्रकार मोदते देते सरणागत बिना दुख के रहता है कोई गम नहीं रहता है बेगम रहता है ये बड़े बड़े बादशाह होते थे तो उनकी पत्नियों को बेगम कहा जाता था जिसको कोई गम नहीं दुख नहीं उसको बेगम कहा कोई चिंता नहीं <laughs> इस तरह से भक्त मोद थे सुख में रहता है वाणी से भगवान का कीर्तन मन से स्मरण और भगवान के स्थान में भक्तों के बीच में रहता है मोदे मोद, मोद में रहता है शरण लैया कृष्ण करे आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे तत्काले करें न कृष्ण की शरण लेता है जिस दिन व्यक्ति शरण लैया कृष्ण करे आत्मसमर्पण समरण शरण में जाकर जब आत्मसमर्पण करता है कृष्ण को तो कृष्ण तारे तत्काल करें आत्मसम उसको उसी समय अपना बना लेते हैं कृष्ण जिस दिन समर्पण करता है उसी दिन अपना बना लेते हैं अपना नहीं अपने समान बना लेता है सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम ये लोक में भी हम लोग देखते हैं मान लीजिए कहीं कोई लड़की है कन्या है और उसका विवाह किसी से होता है किसी बड़े व्यक्ति से और उसकी जो टाइटल है पति की जो टाइटल है विवाह के बाद तुरंत ही उस कन्या को भी वही टाइटल मिलती है अगर मान लीजिए कन्या का टाइटल पिता के यहाँ से है तिवारी और विवाह हुआ मिश्रा के पास तो तुरंत उस कन्या का टाइटल बदल जाता है मिश्रा हो जाता और पति के समान होते है भले वो गरीब घर के हो या कुछ भी हो लेकिन पति के समान हो जाते हैं तो श्री कृष्ण तो हैं सर्वेश्वरेश्वर ब्रह्मा आदि के आराध्य सब कुछ लेकिन जब भक्त श्री कृष्ण को समर्पण करता है तो श्री कृष्ण उसे आत्मसम बना लेते हैं वैसा ही चिन्हमय वैसा ही ऐश्वर्य देते हैं अपना धाम देते हैं कोई ये भेद नहीं करते हैं कि नया ज्वाइन किया आया है इसको क्लब वैकुंठ में कोई इन्फेरियर सेवा दो ये तो इसको यहाँ से हटाओ ये कभी भगवान नहीं सोचते आत्मसम अपने समान कर लेते हैं पहले के जो वहाँ नित्य सिद्ध परिकर हैं पार्षद हैं और साधन सिद्ध कोई परिकर जाता है तो वे लोग तो प्राण के समान मानते हैं कोई भेदभाव वहाँ नहीं है। सभी भगवान में अविष्ट रहते हैं भगवान की सेवा करते हैं इस संसार में बहुत भेदभाव है बहुत भेदभाव श्री कृष्ण उसे अपने समान कर लेते हैं मृत्यो जदात्यक्त त्यक्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्ष तो में तदा मृतत्व प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते स्वयं भगवान ही इस बात को कह रहे हैं कि जब कोई मरण धर्म मरणशील जो जिसका मरना स्वभाव है Osionfish. वो मनुष्य जब त्यक्त धर्मा सब धर्म छोड़ करके कर्म छोड़ करके निवेदितात्मा मुझे समर्पण करता है और मेरी सेवा करना चाहता है सतों में मेरे बारे में जानना चाहता है सेवा करना चाहता है तो तदा अमृतत्व प्रतिपद्यमान तो वह अमृतत्व को प्राप्त होता है उसे नित्य जीवन मिलता है नित्य जीवन मतलब पार्षद का शरीर वैकुंठध धाम मिलता है माया आत्म हुआ पते वही और वह मेरे समान हो जाता है माया आत्मभुआ या मेरे साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं रहता है उसका भगवान अपने सेवकों के साथ कोई दूरी का व्यवहार नहीं करते भगवान जो गहना पहनते हैं जो वस्त्र पहनते हैं वही वस्त्र सब पार्षद लोग पहनते हैं केवल अंतर इतना ही रहता है कि भगवान के बक्ष वक्षल पर भृगुजी का चरण चिन्ह रहता है और एक और है कौस्तुमी जो समुद्र मंथन से मिला था वो रहता है तो यही भर अंतर है बाकी सारा गहना या भूषण और भगवान जैसा ही सुंदर उनके जैसे ही चतुर्भुज चार भुजाएं बैकुंठ में और गोलोक में तो द्विभुज कोई भेदभाव नहीं इसको आत्मसम कहता है भक्ति का ये प्रभाव होता है तो एवे साधन भक्ति लक्षण सुनो सनातन जहा हे ते पाई कृष्ण प्रेम तो हे सनातन बनारस में भगवान चैतन महाप्रभु दशा घाट पर सिखा रहे हैं सनातन गोस्वामी को यह सनातन अब साधन भक्ति का लक्षण सुनो कौन कौन साधन भक्ति है जिस साधन भक्ति से कृष्ण का प्रेम रूपी महाधन मिलता है उसको सुनो भक्ति में आया है कृति नित्य सिद्धस्य भाव से प्राकट्यम हृदि साध्यता प्रेम के विषय में बात की जा रही है कि भक्ति करनी है साधन क्या प्राप्त करने के लिए जैसे कोई खेती करता है तो क्या प्राप्त करने के लिए अन्न पैदा कर अन्न चाहता है अन्न चाहे खाए चाहे बेचे खेती का ये है कि अन्न उत्पन्न होगा तो साधन भक्ति किस लिए की जाती है एक तो इसका साक्षात स्वरूप है कि कृति साध्या करने पर होता है इंद्रियों से इसको किया जाता है इसको कृति साध्य कहते हैं साधन भक्ति इंद्रियों से की जाती है भक्ति यह नहीं है कि चुपचाप बैठा रहे और कहे कि हम चिंतन कर रहे हैं कृति साध्य इसको कहते हैं कृति इंद्रियों की जो वृत्तियाँ हैं उनके द्वारा की जाती हैं इंद्रियों के द्वारा साधन भक्ति की जाती है और साध्य भावा साध्य क्या है भाव साध्य है कृष्ण में भाव उत्पन्न हो जाए ये साध्य है इंद्रियों से भक्ति की जाती है वो साधन भक्ति है और उसका फल है भगवान में प्रेम होना इसी को साधना विधा साधना विभिधा इसको साधन भक्ति कहते हैं भाव कहाँ से मिलेगा तो भगवान चैतन्य महापुरु है कहते हैं कि नित्य सिद्धस्य भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता भाव नित्य सिद्ध है जीव में स्वरूप से ही कृष्ण के प्रति प्रेम है भाव है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभ नवण आदि शुद्ध चीते कर है, है। उदर हृदय में जीव के साथ जो कृष्ण के प्रति प्रेम है यही है साध्य साध्य है। लेकिन साध्य ये साध्य अजीब है, है ये साध्य ऐसा जो है वर्तमान है लेकिन उसको केवल प्रकट करना है नया कहीं से लाना नहीं है ये अंतर है इस साध्य में नित्य सिद्धस्य भाव नित्य जो वर्तमान है जीव के साथ जीव का ये स्वरूप है स्वरूप को कभी किसी से अलग नहीं किया जा सकता है जैसे अग्नि का स्वरूप है दाहिका शक्ति दाह है तो दाहिका शक्ति को जलाने वाली शक्ति को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता है कुछ सोच भी नहीं सकता अगर अग्नि में दाह ना रहे तो अग्नि अग्नि है ही नहीं इसी तरह से जीव से अगर कृष्ण का भाव कृष्ण प्रेम माइनस कर दिया जाए तो जीव का जीवत्न ही खत्म हो जाएगा है ही नहीं उसका स्वरूप है कृष्ण के साथ प्रेम भक्ति तो ये नित्य सिद्ध है तो नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता नित्य सिद्ध भाव हृदय में प्रकट हो जाए यही साध्य है इस साधन भक्ति के द्वारा नित्य जो प्राप्त है सिद्ध मतलब प्राप्त वर्तमान जो भाव है प्रेम है भगवान के प्रति वह प्रकट हो जाए जिस साधन से जिस उपाय से उसको साधन भक्ति कहते हैं तो श्रवण आदि क्रियातर स्वरूप लक्षण साधन भक्ति का स्वरूप है श्रवण आदि क्रिया स्वरूप लक्षण है स्वरूप लक्षण और तथास्थ लक्षण होता है साधन भक्ति का स्वरूप लक्षण बता रहे हैं कि श्रवण आदि क्रिया भगवान के विषय में सुनना भगवान के विषय में बोलना प्रणाम करना अर्चन करना भगवान को अपना सखा समझना सेवा करना ये इसका स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण क्या है तटस्थ लक्षण है प्रेम तटस्थ लक्षण उपजाए प्रेमधन प्रेम जो है भगवान में वो तटस्थ लक्षण है जब आदमी श्रवण कीर्तन करेगा तो वाणी का गदगद होना आँखों में आंसू आना प्रेम होना ये सब इसके तटस्थ लक्षण हैं बताते हैं कि इस व्यक्ति में ये ये व्यक्ति भजन कर रहा है भाव उग रहा है तो प्रेम प्रकट होना शरीर में विकार होना या मन में ये इसका तटस्थ लक्षण है पर स्वरूप लक्षण है सुनना कीर्तन करना कितना सुंदर बात भगवान बता रहे हैं ये स्वरूप लक्षण है तो इसको तो करना ही है तटस्थ लक्षण तो अपने आप आएगा जो प्रभाव उत्पन्न होता है जैसे मान लीजिए आप खाइए तो खा लिए पेट में स्वाद मिला उस अन्न का भोजन का उस स्वरूप लक्षण है तृप्ति हो रही है ठीक है लेकिन डकार आना ये तटस्थ लक्षण है कि पेट भर गया है है ना डका रहना या कुछ भी ऐसे लक्षण देखेंगे जिसे पता चलता है कि इस व्यक्ति ने भक्ति किया है भक्ति कर रहा है भक्ति करने पर फल आएगा ही निश्चित साधन भक्ति तो श्रवण आदि क्रियातार तटस्थ स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षणे उपजाए प्रेम धन प्रेम ये तटस्थ लक्षण नहीं है प्रेम के जो चिन्ह हैं भक्ति से जो उत्पन्न होते हैं उसको तटस्थ लक्षण कहा गया है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर ये उदय नित्य सिद्ध है प्राप्त है कृष्ण प्रेम साध्य नहीं है कहीं से नया नहीं लाना है लेकिन ये प्रकट कैसे होगा हृदय में श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय जब श्री कृष्ण के गुणों का श्रवण किया जाता है तो कृष्ण के प्रति अटैचमेंट जाग जाता है वो तो है ही केवल आवरण है और उसको श्रवण आदि क्रिया द्वारा हटाया जाता है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबू न श्रवण आदि शुद्ध चित कर उदा यही साधन भक्ति है दुई तो प्रकार एक विधि भक्ति रागानुगा भक्ति आर ये साधन भक्ति दो प्रकार की है एक वैधि भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति रागहीन जने भजे शास्त्र आज्ञा है वैधि भक्ति बलि तारे रागहीन जिस व्यक्ति में राग नहीं है अटैचमेंट नहीं है कृष्ण में तो वह व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा से भजन करता है यह गुरु की आज्ञा से किसी के आज्ञा से किसी काम से भजन करता है तो उसको वैधि भक्ति कहते विधि से शास्त्र विधि के अनुसार भजन करता है इसमें राग नहीं है वह जन रागहीन जन भज रागहीन शास्त्री राग शास्त्र गया है राग किसको कहते हैं राग का अर्थ प्रेम तो होगा राग का अर्थ होता है गाढ़ा शक्ति हृदय की तड़प अपने आप इस राग को लोक में भी देखा जाता है जैसे मान लीजिए एक युवक एक युवती से प्रेम करता है उनकी आसक्ति है एक दूसरे का चिंतन करते हैं मिलना चाहते हैं सेवा करना चाहते हैं तो उनके संबंध में प्रेरक कौन है राग कोई विधि नहीं है कोई सरकारी कोई कानून नहीं है कि तुम दोनों को ऐसे प्रेम करना चाहिए समाज शिक्षा देने नहीं जाता है नहीं प्रेम करोगे तो तुमको ये दंड मिलेगा ये मिलेगा वो होगा ऐसे ऐसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बिना शास्त्र की आज्ञा बिना सामाजिक आज्ञा के बल्कि उनको रोका जाता है फिर भी नहीं मानते है ना देखा जाता है संसार में रोका जाता है परिवार रोकता है समाज रोकता है फिर भी वे एक दूसरे से मिलना चाहते तो इसी प्रकार से जब श्री कृष्ण में गॉड अटैचमेंट हो जाता है कृष्ण के बिना रहा नहीं जाता है अपने आप जैसे ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं इसलिए नहीं कि कृष्ण ईश्वर हैं ये बहुत होनहार लड़का है धनी है ये है, नहीं स्वाभाविक अपनी है, तो इसको राग कहते हैं और इससे जो हीन है जिसमें ऐसा राग नहीं है उसके लिए वैधि भक्ति है ये साधन भक्ति दो प्रकार से होती है तो वैधि भक्ति बलि तारे सौर्व शास्त्री है? इसको भक्ति वैधि भक्ति कहते हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तित स्मर्तव्य स्थता भयम इसलिए हे भरतवंशी परीक्षित भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य हैं उन्ही का श्रवण करना चाहिए कीर्तितव्य कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए चाहिए शब्द लग रहा है इसलिए भजन करना चाहिए इसलिए श्रवण करना चाहिए किसलिए इसके पहले चार श्लोक बोले हैं सुखदेव गोस्वामी और एक श्लोक में कहते हैं रात कैसे बीतती है निद्रया हृयते नक्तम व्यवाय न चवा वय दिवाचार थे हया राजन कुटुम्ब भरणे न तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि ये जीवन क्षणिक है ये पुत्र स्त्री धन आदि सब जीव का साथ नहीं देते हैं सब चले जाते हैं छूट जाता है तेसा प्रमत्तो निधनम पश्य नपी न ये सब नष्ट होते हैं ये होते हैं और सुनने की बहुत चीजें हैं बोलने की गाने की बहुत चीजें हैं लेकिन आयु व्यर्थ जा रहा है दिन में व्याप बिना मतलब के काम करने में और रात को सोने में चार काम में दो काम में रात बिकती है या तो सोने में या स्त्री संग में निद्रया हिरत नक्तम रात्रि का जो टाइम है बारह घंटे का वो बेकार चला जाता है या तो सोने में और नहीं तो जगा है तो सिनेमा देख रहा है टीवी देख रहा है तो जगने से भी कोई फायदा नहीं बेकार और दीवाचार थे है यार आज कुटुम्ब भरण नवा और दिन में भी अर्थ य है यार यहाँ से पैसा कमाना वहाँ से पैसा कमाना इसमें दिन बीत जाता है अथवा छुट्टी का दिन है संडे है जब धन नहीं कमा रहा है तो कुटुम्ब भरण नवा तो शॉपिंग करने के लिए निकल जाता है परिवार के साथ संडे को भी देखा जाता है कि कुछ लोग घूमने निकलते हैं यहाँ खाएँगे वहाँ खाएँगे घर में छः दिन बना करके खाते हैं एक दिन कहीं रेस्टोरेंट में खा लेंगे इस तरह से घूमते हैं जीवन जा रहा है इसलिए जब जिस तरह से बेकार जीवन जा रहा है तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरी इसलिए सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर का भजन करना चाहिए उन्हीं का श्रवण करना चाहिए उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए उन्हीं का स्मरण करना चाहिए और नहीं करने पर बहुत बुरा होगा क्योंकि वे ईश्वर हैं दंड देंगे नहीं कोई भजन करता है तो उसे नरक में पटकना इधर उधर दुर्गति में विविध जूनियों में डालना ये समर्थ है ईश्वर है और ये भगवान हैं परम सुंदर हैं भजने लायक हैं और हरि हैं सारा दुख हर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण सारा दुख हर लेते हैं बहुत सुंदर हैं ये तो भगवान शब्द से और हरि शब्द से व्यक्त किया जाएगा और ईश्वर शब्द से सुखदेव स्वयं ये कह रहे हैं कि वे ईश्वर हैं भजन नहीं करने पर खैरियत नहीं है तो भगवान कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि मुझमें मन लगाओ मेरा भक्त बनोग नहीं बने तो फिर भगवान तो कोई काम नहीं करते हैं उनके सेवक जमराज जी सब सिखा देते हैं ये है शास्त्र की आज्ञा विधि भक्ति करता और इससे डर करके कि हम नरक में न चले जाए हमारी दुर्गति ना हो हमारा टाइम बीत रहा है हमें भगवान का तो यह है बैधी भक्ति, शास्त्र की आज्ञा से भजन करना पुरुष शास्त्र में सहा वाक्य है तो वाक्य स्मृतव्य है सप्तम विष्णु विस्मृतव्य कदाचना सर्वे विधि निषेधा शिव रेते वही किंकर विष्णु का सदा स्मरण करना चाहिए उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए जितने भी विधि और निषेध है सब इसी के किंकर है इसी के अधीन तो सुनिए अब साधन भक्ति के अंग यही सध्याय का सार है विविधांग साधन भक्तिर सुन विचार संक्षेप कहिए किचु साधना अंगसार भगवान कहते हैं कि अब साधन भक्ति के अंगों को सुनो कौन कौन साधन भक्ति है मैं संक्षेप में कह रहा हूँ चैतन्य महाप्रु कहते हैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए गए तो बहुत टाइम लग गया चैतन्य महाप्रभ बहुत संक्षेप में बोल रहे हैं संक्षेपे कहिए है किचु साधना अंग सार साधना के जितने भी अंग हैं उसमें से सार चीज चौसठ अंग मैं बता रहा हूं भक्ति के चौसठ अंग हैं उसको बता रहे गुरु पदाश्रय दीक्षा गुरु र सेवन सदर्म शिक्षा पृक्षमन पहला है गुरु गुरुपदाश्रय भक्ति में ही जरूरी है गुरु पादाश्रय गुरु के चरण कमल का आश्रय लेना है अभी विचार करने की चीज है कि गुरु कैसा है? क्या केवल और लोग गुरु बना रहे हैं तो मैं भी लाइन में लग जाऊं शिल प्रभुपा जी कहते हैं गुरु बनाना एक परम आवश्यकता है फैशन नहीं है ऐसा अच्छा नहीं कि वो अपने घर में कुत्ता रखा है वो रखा है तो हम भी एक कुत्ता रख लें इस तरह का गुरु बहुत बड़ी चीज है उसका आश्रय उसके सलन में रहना है गुरु निश्चित संप्रदाय होना चाहिए वैष्णव के चार पर, चार परम्पराएं हैं श्री संप्रदाय है, और एक है और हम लोग जिसमें हैं वो है गौरी संप्रदाय इसको ब्रह्म मध्व गौरी संप्रदाय का ब्रह्मा जी इसके आचार्य हैं बीच में श्रीपद मध्वाचार्य इसमें आए और बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु और फिर रूप गोस्वामी तो इस तरह से हम लोग की परंपरा है तो चार प्रमाणिक परंपराएं हैं एक परंपरा चालू किया श्री जी ने लक्ष्मी जी ने तो उसमें उसको श्री संप्रदाय कहते हैं उसमें श्रीपद रामानुजाचार्य आए हैं वो भी परम प्रमाणिक संप्रदाय है और एक है बल्भाचार्य जी का पुष्टिमाल जिसमें वे आचार्य हुए हैं विष्णु स्वामी संप्रदाय इसको कहते हैं और वास्तव में भगवान शिव ने उसका प्रवर्तन किया है सब में उपास्य भगवान हैं तो दूसरा नहीं लेकिन जैसे कहीं बहुत बड़ा सरोवर हो उस पर बांध बनाया गया है और नहर खोला जाए तो इस नहर में भी वही पानी जाएगा और उस नहर में भी वही पानी जाएगा पानी सेम है लेकिन नहर की लंबाई चौड़ाई में थोड़ा अंतर हो सकता है पानी वही है विष्णु की उपासना है भगवान की उपासना है कहीं कहीं देश काल के अनुसार थोड़ा थोड़ा अंतर होता है सिद्धांत में अंतर नहीं और एक है कुमार संप्रदाय चार कुमारों ने चलाया उसमें श्रीपद निबारका चढ़ जाते हैं और एक कौन है एक तो जी रमानुजाचार्य चार, चार, चैतन्य महाप्रभु नहीं नहीं मधुवाचार्य निम्बारकाचार्य ऐसे वर्तमान आचार्यों से गिन लीजिए चैतन्य महाप्रभु और निम्बारकाचार्य बल्भाचार्य रवंजाचार्य चार हो गया, हैं हाँ। क्लियर है तो गुरु को संप्रदाय होना चाहिए जिससे कि वह अपने पूर्व के आचार्यों की बात को रख सके उनका आचरण उनका शील स्वभाव उनके सिद्धांत भगवान से स्नेह ऐसा गुरु होना चाहिए तो वैष्णव ही गुरु होना चाहिए ये निश्चित हुआ या नहीं कि गुरु पादाश्र पादाश्रय का मतलब है कोई भी गुरु स्वीकार कर ले कोई गुरु न तो मंत्र बताएगा महामंत्र और न भगवान का कोई ड्यूटी देगा कुछ तो ऐसे गुरु हैं वे अपना ही फोटो बांटते रहते हैं उनके शिष्य अपना फोटो भगवान का नहीं अपना फोटो सब घर में भर दो मैंने देखा है ऐसे कई गुरुओं को भगवान उपास्य नहीं है उसमें आराध्य नहीं है तो ऐसा गुरु नहीं गुरु मतलब वैष्णव होना चाहिए और वैष्णवों में भी सदाचारी होना चाहिए भगवान का पक्का भक्त होना चाहिए और उसे शास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए ये है और वर्तमान समय में जिसको गुरु बनाना है तो वह देख लेना चाहिए कि इस परंपरा में है जो वैष्णवों की भी चार परम्पराएं हैं लेकिन चारों में तो दाखिल नहीं होंगे ना चार रास्ता एक जगह से खुल रहा है तो चारों पर नहीं चलेंगे ना कोई एक रास्ता पर चलेंगे अपना ट्रैक एक होगा उसी पर चलेंगे तो गुरु पदाश्रय का मतलब है कि आय से भगवान का पक्का भक्त और सदाचार परायण और वैष्णव आचार्यों के जो ग्रंथ हैं उनमें उसकी पहुंच होनी चाहिए अच्छा से तो ऐसा गुरु बनाना चाहिए गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए गुरु पादाश्रय और दीक्षा लेनी चाहिए यह भी एक भक्ति का अंग है दीक्षा गुरु पादाश्रय दीक्षा और दीक्षा ही केवल लेकर के ले ना रह जाए गुरु की सेवा करें गुरु र सेवान गुरु की सेवा करना कई तरह से सेवा है गुरु की इच्छा का पालन करना आज्ञा का पालन करना और गुरु की प्रत्यक्ष सेवा भी करनी चाहिए शारीरिक सेवा और जो भी है गुरु र सेवान सब धर्म शिक्षा और सद भक्तों के जो आचार हैं उनकी शिक्षा लेनी चाहिए सद्धर्म शिक्षक सद धर्म का अर्थ सतम धर्म तत् शिक्षण सज्जन अर्थात भगवान के भक्त कैसे रहते हैं क्या करते हैं क्या बोलते हैं कैसे जीते हैं क्या आचरण उनका होता है उसके बारे में सीखना चाहिए वह गुरु से सीखे या गुरु के शिष्यों से सीखे या और किसी वाष्णव से सीखे लेकिन सीखना चाहिए सब धर्म शिक्षा और परीक्षा पूछना चाहिए ये भी एक भक्ति है शिक्षा लेना ट्रेनिंग लेना और पूछना जिज्ञासा होनी चाहिए भगवान के बारे में सब कुछ और साधु मार्गानुगमान साधु मार्ग अनुगोन साधु लोग वैष्णव लोग जिस पथ पर चले हैं वही काम करना चाहिए उनके मार्ग का अनुगमन करना चाहिए ये नहीं कोई अपना मार्ग चला दे साधु मार्ग अनुगमन साधुओं के मार्ग का अनुगमन करें भगवान के भक्त जिस पथ पर चले हैं उस पथ पर चले उसमें कोई नोक झोंक ना करे कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं चलना चाहिए तो ये भक्ति के अंग है कृष्ण प्रत्ये भोग त्याग कृष्ण के सुख के लिए भोग का त्याग करना चाहिए भक्त के जीवन में मुख्य चीज है कृष्ण को प्रसन्न करना कृष्ण के प्रीति के लिए कृष्ण के सुख के लिए भोग त्याग ऐसा नहीं कि भोग नहीं मिल रहा है तो त्याग है अपने आप या नहीं भरा है भोग फिर भी त्याग करना जैसे एकादशी करते हैं तो एकादशी के दिन ऐसा नहीं है कि उस दिन अनाज सब घर में घट जाता है वैष्णवों का नहीं, नहीं भरा है मिठाइयां हैं सब है लेकिन नहीं खाएंगे इसी तरह के बहुत से भोग हैं कृष्ण के सुख के लिए नहीं भोगना चाहिए कृष्ण को उससे प्रसन्नता होती है ये स्त्री सहवास शादी से लेकर के जो भी है सब पर लागू होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके सुख के लिए हमें नियम पालन करना है हमको भले कष्ट हो तपस्या करने में लेकिन यदि कृष्ण को उससे सुख मिलता है तो वही करेंगे जैसे अर्जुन को अवश्य कठिनाई थी कि वे युद्ध करें और मार काट करें कठिनाई लग रही थी लेकिन कृष्ण के सुख के लिए उन्होंने किया जथेच्छी तथा करु जत... नहीं कल से बचनम तबाह अर्जुन साहब का मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ठीक तो भगवान ने आज्ञा दिया तब धनुष उठाओ तैयार हो जाओ कृष्ण के सुख के लिए करना है भक्त के जीवन का यही सार है उसे अपना कुछ नहीं देखना है कि हमको इसमें सुख है हमको अच्छा लगता है लगता है भगवान कृष्ण को क्या पसंद है क्या अच्छा लगता है बस उसी के लिए हमारा जीवन है तो कृष्ण का यह स्वभाव है कि वे भोग नहीं पसंद करते हैं कि भक्त भोग में रहें बहुत काम भर भोगें भोजन वस्त्र भो घर आदि सब जथा निर्वाह हो लेकिन आगे आएगा कृष्ण के लिए भोग त्याग कृष्ण तीर्थे वास और कृष्ण के तीर्थ में रहना है कृष्ण के धाम में रहना है या कृष्ण के मंदिर में रहना भक्ती है ये भक्ति है भक्ति तभी होगी जब हम भगवान के धाम में रहेंगे या मंदिर में रहेंगे या मंदिर से कनेक्टेड रहेंगे यह भी बात है कृष्ण प्रीति भोग कृष्ण तीर्थे वास वाससे बहुत मदद मिलती है और जावत निर्वाह प्रतिग्रह एकादशी उपवास जावत निर्वाह प्रतिग्रह प्रतिग्रह जितना से चल जाए शरीर अपना या परिवार ठीक से उतना ही संग्रह करना है जावत निर्वाह जिसे जी जाए और सुखपूर्वक आराम से भगवान की भक्ति कर सके उतना ही संग्रह करना चाहिए ज़्यादा संग्रह एक्स्ट्रा लोड है वास्तव कोई जरूरत नहीं ये बात है, समाज को नहीं सिखाई जा रही है ये बात उस उस भक्त को सिखाई जा रही है जो जो भक्ति के पथ पर चल चुका है उसे देखना है कि क्या क्या बाधा है क्या करना है तो जितना से निर्वाह हो जाए उतना ही प्रतिग्रह करें और एकादशी उपवास एकादशी को उपवास करें उपवास का अर्थ है बिल्कुल नहीं खाना एकादशी को फीस्ट नहीं खाना चाहिए फास्ट करना चाहिए लेकिन देखिए कितना कितना मार्ग अवरुद्ध होता जा रहा है लोगे कहते एकादशी फिस्ट है अरे मूर्ख कहें क्या शब्द बोल रहे हो एकादशी को उपवास करने का विधान चैतन्य महाप्रभ बता रहे हैं इस तरह शब्द बोलने में भी शर्म करना चाहिए लज्जा होना चाहिए क्या बोल रहा हूँ इस तरह एकादशी को उपवास करना चाहिए अगर संभव है तो निर्जला करना चाहिए और नहीं तो सजला करे जल पी करके करे सजला भी नहीं कर सकता है तो सफला करे, फल खा ले, या सरसा करे, कोई रस पी लें जूस पी लें या सदुग्धा करे, दूध के साथ कर ले नहीं कर सकता तो ये तो बहुत कम ग्रेड गिरा करके स्टैंडर्ड है, है कि जल भी ना पिए या जल केवल पी कर के करे बस इतना है स्टैंड के एकादशी और गिर करके अब ग्रेट गिराते जाएंगे गिराते जाएंगे गिराते जाएंगे तो गिरना तो यही है कि जल पी कर करें गिर करके कर रहे हैं इससे भी नीचे कोई हम नहीं कर सकते हैं इतना तब तो कहा जाएगा ठीक है तो फल खा करके रहो कोई पका हुआ चीज मत खाओ फल खा करके रहो या सरसा रस पी करके जूस पी करके रहो भाई इस पर भी हम नहीं कर सकते इतना जब कमजोर है मर रहा है तब तो उसको कहा जाएगा ठीक है तब कुछ दूध पी करके रह जाओ इस पर भी नहीं रह सकता है तब कम से कम भोग की सुविधा दी जाएगी कोई आलू सालू पका करके खा ले बस तला हुआ चीज तो भूल करके भी ना खाए नहीं तो एकादशी क्या कर रहा है वो तो केवल भक्ति के नाम पर एकादशी के नाम पर इंद्र तृप्ति कर रहा है इतना नहीं तपस्या कर सकता एकादशी को उपवास भी नहीं कर सकता तो वो व्यक्ति क्या आशा करेगा कि कृष्ण हमें मिलेंगे ये भगवान स्वयं सिखा रहे हैं चैतन महाप्रभु जावत निर्वाह प्रतिग्रह एकादशी उपवास धात्रस्वत्थ गो विप्र वैष्णव और पूजन और किन की पूजा करनी चाहिए धात्री ये भक्ति है आंवला के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए उसका सम्मान करना चाहिए धात्री अश्वत्थ और अश्वत्थ पीपल पीपल का वृक्ष है उसकी पूजा करनी चाहिए और यदि परिक्रमा में कहीं पीपल का वृक्ष पड़ता है तो उसको अपने दाहिने रख जाना चाहिए या आदर या आंवला का वृक्ष पड़े तो दाहिने जाना या किसी किसी दिन उसकी पूजा करनी चाहिए जैसे अक्षय नवमी कार्तिक है तो उस दिन आंवला की पूजा की जाती है धात्री अश्वत्थ गो और गौ गौ की पूजा विप्र ब्राह्मण की पूजा और वैष्णव पूजन वैष्णव की पूजा ब्राह्मण की पूजा और वैष्णव की पूजा ये सब भक्ति है सेवा नामापराध आदि वर्जन और सेवा अपराध बत्तीस है और नामापराध इनको दूर इससे दूर से ही बचना चाहिए कभी ना करे दस नामापराध तो सभी लोग जानते ही हैं और सेवा सेवापराध सेवा में क्या क्या अपराध बत्तीस अपराध गिनाए गए अवैष्णव संग त्याग जो वैष्णव नहीं है भगवान का भक्त नहीं है उसके संग का त्याग करना चाहिए तो वैष्णव के संग में रहेंगे तो नन वैष्णव का त्याग अपने आप हो जाएगा त्याग का मतलब है कि उसके साथ बैठ कर बात नहीं करना दो मिनट भी बेकार टाइम जाता है भगवान के भक्तों के साथ बैठना चाहिए और भक्तों के साथ में कृष्ण वार्ता होनी चाहिए नहीं कि भक्त भी है और लगे दुनिया है चर्चा कर संग त्याग बहु शिष्य न करीबा और बहुत शिष्य नहीं बनाना चाहिए यही ये, ये गुरु लोगों के लिए सिखाया जा रहा है बहुत सी न करने तो अपने सिर पर झंझट और चिंता है रोज ये देखो वो देखो वो क्या व्यक्ति भजन करेगा कृष्ण का स्मरण करेगा रोज जिसको केवल शिष्यों को ही देखना है शिष्य मुख हो गया है कृष्ण मुख होना चाहिए बहुत शिष्य बनाएगा तो झंझट में पड़ेगा बहिर्मुख होगा तो बहुत शिष्य न करीब एक भक्ति का अंग है बहुत शिष्य नहीं बनाना बहु ग्रंथ बहुत कलाभ्यास व्याख्यान बरजीबा और अनेक कलाएं हैं और अनेक ग्रंथ हैं तो ये नहीं कि बहुत बहुत ग्रंथ पर व्याख्यान दिया करें बहुत ग्रंथ पर व्याख्यान नहीं करना चाहिए किसी भी वैष्णव का धर्म कोई भी ग्रंथ मिला बस व्याख्यान चालू कोई भी ग्रंथ मिला व्याख्यान चालू कुछ खास अपने वैष्णव ग्रंथ हैं उन्हीं को पढ़ना चाहिए उन्हीं पर प्रवचन करना चाहिए बहु ग्रंथ कला अभ्यास व्याख्यान और बल बहुत बहुत कलाओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए बहुत प्रकार की कलाएं होती हैं संगीत एक कला है लेकिन संगीत में भी व्यर्थ अभ्यास ना करे कि अब संगीत ही प्रधान हो जाए कभी कीर्तन करना हो तो इतना बाजा जुटेगा तभी हो पाएगा अगर नहीं जुटा तो मरे जैसे देखता रहता है ना इतना बाजा चाहिए चाहे आजकल अंग्रेजी बाजा क्या क्या है इतना साज समान हो और बहुत बिहड़ आवाज करने वाला माइक लगे तब गाएंगे अरे माइक हो या ना हो? या बाजा उजा ना हो फिर भी भगवान का कीर्तन तो गाएंगे ही साधना है तो बहु ग्रंथ कला अभ्यास व्याख्या न बरजीवा हानि लाभ सौम भक्ति ऐसे होती है ये भी भक्ति का एक अंग है हानि और लाभ में सौम होना चाहिए कभी बहुत बड़ा लाभ हो गया तो हर्षित नहीं होना और घाटा हो गया तब भी कोई बात नहीं भक्ति में क्या वो घाटा देगा कहीं घाटा लग गया कुछ धन कम मिला तो फिर आदमी फिर उससे प्रभावित हो जाए और उस दिन जप न करे कुछ सोचे न मोरस रहे खिन्न रहे तो भक्ति नहीं होगी और लाभ हो गया बहुत बड़ी राशि मिल गई तब तो संकल्प उठेगा इसे ये काम करना है ये काम करना है इधर बिल्डिंग बांधना है ये करो तो इससे भी भजन में बाधा पड़ी लाभ में भी और हानि में भी तो हानि और लाभ तो होते रहेंगे इसमें सम रहना चाहिए हानि लाभ सम शोक आदिर वश न है व शोक आदि के वश में नहीं होना चाहिए शोक क्रोध आदि शब्द से क्रोध है कभी क्रोध के बश में ना हो शोक के बश में ना हो यहाँ तक कि घर में कोई मर जाए तब भी शोक ना करो तब व्यक्ति भजन कर पाएगा ये तो मरना जीना लगा हुआ है शोक के अनेक अवसर आएंगे स्थान आएंगे लेकिन शोक नहीं करना चाहिए उसे भगवान के स्मरण का तार नहीं तोड़ना है भगवान के श्रवण कीर्तन में रहना है शोक और क्रोध में लोग लगे रहते हैं और शोक शोक के अनेक स्थान हैं शोक के तो अनेक कारण कहीं भी शोक करने लगता है जीव मनुष्य खास करके शोक करने लगता है हमने सुना है कभी कभी देखा भी है कि मान लीजिए कोई क्रिकेट हो रहा है तो बॉल एक सीमा में आ जाए कहीं क्षेत्र में और सफलता मिले हमको पता नहीं है सिद्धांत के क्या रन बनाते हैं इन सब <laughs> कोई पता नहीं है लेकिन मान लीजिए किसी सीमा में बॉल नहीं गया दूसरे जगह चला गया उस जीत हो गई हार हो गई तो केवल उस छोटे से बल्ब के इधर उधर होने से पूरा देश शोक करता है कि हाय हार गए हार गए क्या मूर्खता है और अगर वो चला गया तो जीत गए जीत गए जीत गए, जीत गए। फिर वस्त्र उड़ाना ये करना वो करना और हमने भी सुना है कि जो हार जाता है खिलाड़ी अगर हार जाते हैं तो आते हैं तो उन पर लोग टमाटर फेंकते हैं क्या, क्या क्या मारते हैं तो शोक आदि के बस में हो गए हर्ष शोक और क्रोध है सब अजीब दुनिया है लेकिन भक्तों का रास्ता अलग है उसे जगत में सब होता रहेगा इसमें हर्ष शोक आदि नहीं करना है चाहे धन की हानि हो चाहे स्वजन की हानि हो या कोई विरुद्ध हो जाए कुछ हो जाए सम रहना चाहिए सुखादिर वश न हई बह ये भगवान सिखा रहे हैं चैतन्य महा अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा न करीबा। दूसरे के इस देवता की और दूसरे के शास्त्र की कभी निंदा न करे क्योंकि उसमें बेकार अपना अपनी बाणी फंसती है मन से चिंतन होता है कहाँ कृष्ण का भजन करना है तब तक दूसरे के बारे में बोलने लगे <laughs> दूसरे के बारे में बोलने से तो अच्छा है ना महामंत्र बोले चाहे भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बोले तो अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा न करीब अन्य शास्त्र अन्य शास्त्र बहुत हैं बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्र हैं तो उनके बारे में कभी बोले ना निंदा ना करें और अन्य देवताओं की निंदा ना करें अन्य देवकार थे जिसको मानता है जिसको माने तो किसी को माने किसी को माने माने जो कुत्ता को ही देव माना है तो क्यों निंदा करेंगे उसमें टाइम जाता है तो मैं स्वयं ही निंदा कर रहा हूँ लेकिन बहुत से ऐसे देव देवी लोग गढ़ लिए हैं जो वैदिक देव के अतिरिक्त से भगवान शिव गणपति आदि तो ऐसे वैदिक देवता हैं लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत से नंद वैदिक देवता हैं बहुत से पंथ प्रवर्तक हो गए हैं जहाँ तो उनके बारे में कभी बोले ना उनके द्वारा उपदिष्ट ग्रंथ पर ना बोले विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम में वार्ता ना सुनी बा कभी भूल करके भी विष्णु और वैष्णव की निंदा ना सुने नहीं सुनना ये एक वार्निंग है जबकि भक्ति का अंग है यह भक्ति का अंग इसलिए है कि यदि नहीं सुनेंगे भगवान की निंदा और भगवान के भक्त की तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे विष्णु वैष्णव निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए और ग्राम में वार्ता ना सुनी इसके साथ साथ ग्राम में वार्ता ग्राम में वार्ता का अर्थ स्त्री पुरुष के बारे में कुछ चीज़ चाहे संसार का या गांव की चीज़ विवेक बिहार में क्या हो रहा है दिल्ली में क्या हो रहा है इसको नहीं सुनना चाहिए इसको ग्राम में वार्ता कहते हैं आजकल तो ये ग्राम में वेद छप छप करके जहां तहाँ अखबार घूमते रहते ग्राम्य वार्ता सांसारिक वार्ता नहीं सुननी चाहिए और विष्णों वैष्णव की निंदा नहीं सुननी चाहिए ये भक्ति है ये चीज नहीं सुनना है ये भक्ति है ये साधनांग सार साधना के अंग का वर्णन किया जा रहा है प्राणी मात्र मनोवाक्य उद्वेगा ना दीव किसी भी प्राणी को उद्वेग नहीं देना है दुख नहीं देना है चाहे वाक्य से या चाहे मन में भी मन में भी किसी को दुख नहीं देना है उद्वेग नहीं देना है और वाणी से भी बाणी अपना शीतल बोले भगवान का नाम जप करे वाणी कर्कश न बोले या निंदा न कर किसी की तो किसी को उद्वेग नहीं देना चाहिए प्राणी मात्रे मनोवाक्य उद्वेगा न और नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन बंदन परिचर्या दास चक, दास सख् आत्मनिवेदन इन नवधा भक्ति ये तो सामने लग रहा है कि यही भक्ति है लेकिन ये नहीं सुनना ग्राम्यवाद ये भी भक्ति है टीवी न देखना ये भक्ति है और कुछ लोगों तो ऐसे नाम का तिरस्कार करते हैं जपते रहते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण और टीवी देखते रहते हैं क्या जप है ये नाम का अपराध लगता है ग्राम व्यवस्था भी नहीं सुना भगवान की नवधा भक्ति करनी चाहिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए स्वर्णम और उनके बारे में बोलना चाहिए कीर्तनम जैसे नाम कीर्तन गुण कीर्तन लीला कीर्तन भजन गाना ऐसा मुख्य है नाम कीर्तन तो कीर्तन स्मरण भगवान के गुणों का लीला का रूप का आदि का स्मरण होना चाहिए और पूजन भगवान की अर्चना पूजन श्रृंगार ग्रह बंदन भगवान को दंडोत्प्रणाम परिचर्या सेवा कई प्रकार की सेवा होती है दास ये भी सेवा के अंदर ही उत्पाद संवन के लिए परिचर्या आई है और शख भगवान को अपना मित्र मानना सबसे ज्यादा विश्वास करना उन और आत्मनिवेदन अपने आप को भगवान के चरणों में डालना अपना जो कुछ है भगवान को निवेदन करना अग्र नृत्य भगवान के श्री विग्रह के सामने नाचना एक भक्ति का अंग है चौंसठ भक्ति में एक भक्ति भगवान के श्री विग्रह के सामने नाचना हम लोग भगवान के दास हैं इसलिए भगवान के सामने नाचना ही चाहिए स्वाभाविक नृत्य होना चाहिए ऐसे तो नाच ही रहे हैं कहा जाता है दिन भर नाचता रहा नाचने का मतलब इधर उधर भागता रहा ये करता रहा वो करता रहा तो भगवान के सामने नाचना जब भगवान के सामने व्यक्ति नाचता है तो संसार का दुख सब चला जाता है अग्रे नृत्य भगवान के सामने नाचना गीत अग्रे नृत्य गीत और गीत गाना विज्ञप्ति और कभी कभी भगवान के पास खड़ा होकर के अपने मनोभाव को व्यक्त करना है विज्ञप्ति कहते हैं प्रभु हमें अपना प्रेम दीजिए या हमको दान दीजिए जो भी अपने मन में है कहना चाहिए इसको विज्ञप्ति कहते हैं प्रार्थना दैन्यमयी प्रार्थना लालसा मई प्रार्थना होती है अपना दैन्य बताना भगवान से या कुछ मांगना और दंडवत नति, दंडवत प्रणाम अभ्युत्थान अभ्युत्थान का अर्थ यह है कि श्री भगवान की कोई सवारी आ रही हो तो खड़ा हो जाना भगवान का स्वागत करने के लिए और भगवान का पट खुल रहा हो भगवान दर्शन दे रहे हैं तो पहले खड़ा हो जाना यह नहीं कि पट खुलने पर तब तो धीरे धीरे खड़ा होना <laughs> अभ्युत्थान इसको कहते हैं अभ्युत्थान अनुव्रज्या और भगवान की सवारी निकल रही है रथ यात्रा निकल रही है या और कोई जुलूस है भगवान जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चलना भक्ति है उनको देखकर खड़ा हो जाना और उनके पीछे पीछे चलना इसको अनुव्रज्या अनुव्रजन कहते हैं चलना जितना जा सकता है आराम से उतना जाना चाहिए बेटर तो यह है कि शुरू से आम तक जाए लेकिन इतना कमजोर है आदमी कि थक जाता है चाहे प्यास लगती है भूख लगती है तो। जितना जाए उतना जाना चाहिए अपने दरवाजे पर बैठे नहीं रह जाना चाहिए भगवान के पीछे पीछे चढ़ना अनुव्रजा और तीर्थ गृह स्थिति गति भगवान के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए तो तीर्थ कहते हैं तीर्थ गृह गति तीर्थ में वृंदावन में जाना चाहिए या और भी भगवान के धाम है श्री मायापुर और श्री क्षेत्र नवो जगन्नाथपुरी या भगवान के और तीर्थ हैं तो वहाँ जाना चाहिए और भगवान के मंदिर में जाना चाहिए प्रतिदिन जाना चाहिए अरे आदमी ऑफिस जाने में कितना ट्रैफिक जाम करता है मंदिर जाने में ऐसे जाम होना चाहिए <laughs> मंदिर जाना चाहिए चौबीस घंटे में एक बार तो हाजरी दे ही देनी चाहिए भगवान के कोई भी निकट मंदिर हो जैसे भगवान श्री राम का मंदिर है तो आवाज से जाना चाहिए वैष्णव राज हनुमान जी हैं इनका दर्शन करना चाहिए ये ये भक्ति का अंग है भगवान का दर्शन करना भगवान के तीर्थ में रहना भगवान के मंदिर से संपर्क रखना परिक्रमा परिक्रमा करनी चाहिए ये भक्ति है भगवान के धाम की परिक्रमा भगवान के मंदिर की परिक्रमा भगवान की परिक्रमा कई प्रकार की परिक्रमाएं है होती हैं मंदिर की परिक्रमा तो आसान है और भगवान की परिक्रमा छोटी सी होती है तो कभी कभी भगवान के धाम की परिक्रमा होनी चाहिए गिरिराज्य की परिक्रमा जिस पर्वत को भगवान अपने हाथ पर उठाए थे जिसके गुफाओं में खेलते थे जिस पर गाय चराते थे झूला झूलते थे बिहार के हैं वो पर्वत आज भी वृंदावन में है जिसका नाम है गोवर्धन तो गोवर्धन जी की परिक्रमा वृंदावन की परिक्रमा मंदिर की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए ये भक्ति है परिक्रमा परिक्रमा स्तवपाठ और श्री भगवान के पास अपने घर पर भी या मंदिर में भी स्तव पाठ करें भगवान के स्तुतियाँ हैं उसको पढ़ना चाहिए पाठ बोल बोल करके गाना चाहिए पाठ करना चाहिए स्तव पाठ जप भगवान के पास जप करना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे कृष्ण भगवान के नाम का जप होना चाहिए भगवान के सामने पाठ होना चाहिए पाठ मतलब जप है भागवत पढ़ना भी जप है तो परिक्रमा स्तव पाठ जप संकीर्तन धूप मालादि सौरभ्य महाप्रसाद भक्षण और भगवान पर जो भगवान को जो धूप है दिया गया है दी गई है उसके धुआं को सुंघना या माल्य भगवान की माला को लेकर के उसे सूंघना पहनना माल्य धारण करना और महाप्रसाद भक्षण महाप्रसाद खाना चौंसठ भक्ति में एक ये भक्ति है ये भक्ति कितना आसान है <laughs> महाप्रसाद भक्षण <laughs> खाना सभी जानते हैं महाप्रसाद खाना है भगवान का भोग लगा हुआ चीज़ खाना है और चीज़ नहीं तो ये भक्ति है महाप्रसाद भक्सण भगवान पर चढ़ाई गई माला को सुंघना पहनना और और भी सुगंधित चीज जो भगवान को फूल अर्पण किया गया है उसको सूंघना है आरात्री कर आरती करना आरती स्वयं करना अथवा कहीं हो रहा हो तो उसको अटेंड करना आरात्रिक महोत्सव आरती करना महाउत्सव करना, श्री मूर्ति दर्शन श्री मूर्ति को नख से सिख तक सिख से नख तक एक एक श्रृंगार को भाव को भगवान के आंख को नासिका को श्री बदन कमल को और वक्षस्थल को पोशाक को मुकुट को कुंडल को केशव को सब कुछ देखना इसको दर्शन करते हैं दर्शन करते हैं एक गए अवसर देखे हाँ हो गया एक एक अंग पर ध्यान से देखना विचार करना और गुण याद आता है कि यह वही चरण कमल है जिससे गंगा जी निकली है, यह वही अंगुली है जिससे वे अपने बाँसुरी बजाते हैं या गोवर्धन धारण किए थे यही चरण कमल है जिससे वो कालिये के फण पर नृत्य किए थे रासलीला में भगवान के चरण कमल थिरकते हैं नख मोती की तरह चमक रहा है उसमें नूपुर है ये है वो है। तो नख से ध्यान करना चाहिए नीचे से ज़्यादा ध्यान भगवान के चरण कमल का करना चाहिए और करते करते दर्शन करते करते तब ऊपर जाना चाहिए लेकिन भगवान के मुख पर बहुत देर नहीं देखना चाहिए इसलिए प्रभुपा जी बताते हैं भगवान के मुख पर देखने का अधिकार तो श्री गोपी जनम को है तो ज्यादा अधिकार चरण कमल पर है भक्तों का है सारंगाराम पदाम्बुजन भक्तों का अधिकार योग्यता भगवान के चरण कमल पर है ऐसे ऐसे मना नहीं है कि मुख नहीं देखना चाहिए मुख भी देखे सब देखे पर इसको संदर्शन कहते हैं श्रीमूर्ति का रोज दर्शन करना है श्रीमूर्ति दर्शन निज प्रिय दान ध्यान तदीय सेवा और अपना जो कुछ सबसे प्रिय वस्तु है प्रिय फल है प्रिय कुछ भी है तो उसको भगवान को अर्पण करना है दान ध्यान सेवा। तदीय कुछ चीजें हैं जिनका डायरेक्ट भगवान से संबंध है उनको तदीय का तदीय का अर्थ है उसका कृष्ण का उनका सेवन करना चाहिए तदीय कौन कौन है चार हैं तदीय सेवन तदीय तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत चार चीज हैं जो भगवान के अपने हैं तुलसी महारानी भगवान के सेवा का अधिकारी अधिकारिणी है यही सेवा देती हैं सेवा अधिकार दिए कौर निजदास भगवान के सेवा का मिनिस्टर यही हैं, वही उनके विभाग में इसलिए इनकी सेवा करनी चाहिए तुलसी की सेवा कई तरह से की जाती है जल देना उसमें कोई घास आ गया हो दूसरा तो उसको निकालना कीड़ों को हटाना सिंचना आरती करना गुण गाना परिक्रमा करना तुलसी जी की इस तरह से तुलसी का सेवन होता है और तुलसी और वैष्णव वैष्णव का अर्थ है भगवान के भक्त इनका डायरेक्ट भगवान से संबंध है ऐसे तो सभी जीव भगवान के हैं सबके हृदय में हैं लेकिन जब वैष्णव हो गया जो विष्णु को समर्पण कर चुका वही स्पेशल भगवान का व्यक्ति है भगवान के स्टाफ का है तर्दी है, तो इनका सेवन करना चाहिए उनका सांग, उनको सुख देना खिलाना पिलाना जो भी है करना चाहिए वैष्णव सेवन और मथुरा मथुरा मंडल ब्रज मंडल ऐसे भगवान के अनेक धाम हैं लेकिन मथुरा ब्रज मंडल एक स्पेशल उनका है तदीय तदीय चार गिनाए गए तदीय मतलब तो कृष्णीय कृष्ण के तो मथुरा वृंदावन मंडल इसका विशेष सेवन करना चाहिए भागवत और भागवत भी भगवान का तदीय है उन्हीं का स्वरूप ही है तो इसे पढ़ना और सुनना यही है इसका सेवन खूब पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए और विशेष करके श्रवण पर ज्यादा बल रखना चाहिए चैतन्य महाप्रभु गिना यही चार ही सेवा है कृष्ण अभिमत चार की सेवा तुलसी जी की सेवा और वैष्णव की सेवा और ब्रजमंडल की सेवा शवम से वास आदि और भागवतम पढ़ना और सुनना ये कृष्ण को बहुत अभिमत है अभिमत है वो चाहते हैं कि सब किया जाए बहुत प्रिय है उनको है चौसठ भक्तें में से ये भी चार भक्ति बताए कृष्णार्थ है थे अखिल चेष्टा तत्कृपा व लोकन जन्म दिनादिव महोत्सव लैया भक्तगण कृष्णार्थ है अखिल चेष्टा कृष्ण के लिए ही सारी चेष्टे करें इंद्रियों द्वारा जो भी करता है कृष्ण के लिए करें कृष्णार्थ है अखिल चेष्टा तत्कृपा अवलोकन और भगवान के कृपा का अवलोकन करें प्रतीक्षा करें हमेशा जैसे आदमी किसी को सोचता है कि वो व्यक्ति हम पर कृपा करेगा वो कृपा करेगा कब करेगा कब करेगा ये सब आशा भरोसा छोड़ देना चाहिए भगवान कब कृपा करेंगे उन्हीं की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए या अवलोकन करना चाहिए जिंदगी में प्रत्येक स्थान में प्रत्येक क्षण भगवान कृपा कर रहे हैं उन्हीं की खुशामदी करनी चाहिए उन्हीं की कृपा की अवलोकन करना कृपा और भगवान के जन्मदिन आदि पर जन्माष्टमी पर रामनवमी पर गौर पूर्णिमा पर या चतुर्दशी नृसिंह चतुर्दशी इत्यादि पर जन्मदिन आदि कोई भी भगवान से संबंधित पर्व पड़ते हैं तो जन्मदिन आदि महोत्सव उस दिन महोत्सव करना चाहिए जितनी अपनी शक्ति है उतना महोत्सव करना महोत्सव में क्या क्या है गाना गीत गाना नाचना व्यवस्था करना नाचने गाने की बहुत भारी कीर्तन करना चाहिए या सवारी निकालना चाहिए और महोत्सव में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है प्रसाद प्रसाद देना चाहिए तब न होगा नहीं तो लघु उत्सव भी नहीं हो पाएगा भोजन ना दिया जाए तो सारा उत्सव शिथिल हो जाएगा तो एक अंग है तो जन्मदिन जन्मदिनादि जन्मदिन आदि कई महत्वपूर्ण पर्व है उस दिन महोत्सव करना चाहिए लय भक्त गण भक्तों के साथ भक्तों के साथ महोत्सव रचना करना सर्वथा शरणापत्ति सब प्रकार से शरण लेनी चाहिए भगवान की जैसे पहले गिनाया जाए कार्तिक आदि व्रत और कार्तिक आदि का व्रत करना चाहिए जैसे एक टाइम खाना कार्तिक में व्रत है और इतना पाठ करेंगे हम कार्तिक में इतना जप करेंगे और महीने में जितना जप करते हैं उससे जरूर ज़्यादा करना चाहिए और खाना चाहिए कम कुछ लोग तो कार्तिक व्रत करते हैं गाय जैसा आहार करते हैं हाथ से नहीं खाते हैं टेबल पर थाली रखा हुआ है था भोजन भी केवल खिचड़ी हविष्य और उसे ऐसे जैसे पशु खाते गाय खाती है वैसे खाते है मैंने आँख से देखा है उसे करते है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है लेकिन अधिक जप अधिक पाठ बल्कि एक महीना वृंदावन में बीते तो और अच्छा है परिक्रमा जप आप लोगों के लिए जितना दिन जा सके उतना ही दिन जाना चाहिए ये नहीं कि देखा देखे अब एक महीना घर द्वार छोड़ कर नौकरी छोड़ के बस जाए तो आने के बाद तो अब कुछ भी जो आदि नहीं होगा <laughs> पर एक अपनी सुविधा के अनुसार बातें बताई जा रही है कार्तिक में भगवान का विशेष भजन करना चाहिए कार्तिक में अपने घर में निश्चित ही ठाकुर जी को गोपाल जी को बंध, बंधा हुआ जो उखल में बंधे हैं उनको दीपक दिखाना ये करना चाहिए और कार्तिक में अनेक व्रत किए जाते हैं भगवान की कथा कही जाती है कथा सुनी जाती है धाम बस किया जाता है परिक्रमा की जाती हैं भोजन में कुछ नियम बोलने में कुछ लोग मौन रहते हैं एक महीना मौन मतलब भगवान का जप करते हैं गुण गाते हैं लेकिन वार्ता नहीं करते हैं सब नियम है कार्तिक आदि व्रत कार्तिक और आदि आदि में भी और भी समय है जब व्रत करना चाहिए चतुष्टि अंग ए.ई. हैमहत चौसठ अंग हैं साठ और चार चौसठ इ परम महत परम महत्व है इनका इस भक्ति के अंग है और उसमें भी सार क्या है पांच बताते हैं साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धा श्रद्धा सेवा चौसठ भक्ति में पांच भक्ति महाबलवान है साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास ब्रजमंडल में वास और श्री मूर्ति का श्रद्धा से सेवन ये पांच सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम यही पांचेर अल्पसंग सभी साधनों में श्रेष्ठ ये है ये पांच कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है इन पांचों का केवल थोड़ा भी आचरण किया जाए तो पाँचेर अल्प सॉग इसको भक्ति रसाम्र सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है श्रद्धा विशेषतः प्रीति श्री श्रीमूर्ति श्री मूर्ति के चरण सेवा अर्चन में सेवा में विशेष प्रीति होनी चाहिए श्रद्धा होनी चाहिए और श्रीमदभागवतारथा नाम आस्वादो आस्वाद भागवत के अर्थों का आस्वादन रसिक भक्तों के साथ करना चाहिए जो भागवत के रस में विभोर रहते हैं उनके साथ श्रीमद्भागवतारथा नाम आस्वाद अर्थों का आस्वादन करना है उसमें रस लेना ये भाग, ये है, रसिक भागवत भागवत सुनना तब महासाधन है जो महासाधन पांचों को कहा गया है तो भागवत के अर्थों का श्रम आस्वादन मतलब श्रवण श्रीमद्भागवतम तो हमेशा वैष्णव से ही सुनना चाहिए श्रीभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी मना किए हैं कई प्रकार के तो कहते हैं कि वेदों पर जीवी से नहीं सुनना चाहिए जो शास्त्र को पढ़ा करके ये शास्त्र कह कर के जीते हैं उनसे नहीं सुनना चाहिए मावादी से नहीं सुनना चाहिए और यह भी बताया गया है वो बताते हैं कि व्याकरणवादी से भी नहीं सुनना चाहिए वो जब पढ़ेगा तो व्याकरण के नियम ही सब जगह बताएगा यहाँ ये यह नियम है यहाँ ये यह नियम है ये नियम है। तो ये भी भागवत के अर्थ को छोड़ देना है भागवत क्या कह रहा है वास्तव में भगवान के गुणों पर विशेष बल जाना चाहिए विशेष जोर देना चाहिए जो जो लिखा है उसमें भगवान के रूप गुण लीला आदि उस पर ध्यान लाना चाहिए कई ऐसे हम विद्वान देखे हैं तथा कथित जो बोलते हैं तो ज़्यादातर व्याकरण की बातों पर ही जिक्र करते हैं तो मूल थीम है छोड़ जाता है तो इस तरह से और ये भी कहा गया है कि जो भागवतों पर जीवी है उससे भी नहीं सुनना चाहिए उस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उसमें लिखते भागवतों पर जीवी कुछ लोग भागवत कह कर के जीविका कमाते हैं ऐसे लोगों से कभी नहीं सुनना चाहिए भागवत जीविका के लिए नहीं है आजकल वृंदावन में बाढ़ है आ गई है भागवत कहने वालों की क्योंकि सबकी जीविका चल रही है तो इस तरह के भागवत सुनना एक टाइम ही बर्बाद करना है भागवत रसिकों के साथ सुनना चाहिए तो इसका अर्थ है कि वक्ता रसिक होगा भगवान की भक्ति में लगा होगा यह नहीं कि अब भागवत रचा भागवत सप्ताह हुआ इसके बाद इतना मिलेगा तो ले जाकर आश्रम चलाएंगे या परिवार चलाएंगे, ये तो या भगवान की भक्ति कर रहा है केवल जीने के लिए इधर प्रोग्राम करो यहाँ कुछ मिलेगा उधर प्रोग्राम करो वहाँ कुछ मिलेगा ये करेगा उसको मंदिर में दे चाहे कहीं करे ये सब थर्ड क्लास के हैं वास्तव में ये नहीं होना चाहिए भक्ति करनी है भक्ति के लिए यह बात जरूर है कि भक्ति करने पर अर्थ मिलता है लोग देते हैं लेकिन वो देना दूसरी बात लेकिन हमेशा एक सिस्टम बना लेके बस इसे इतना अर्जन करना है यहाँ इतना अर्जन करना है यहाँ भागवत कथा करनी है तो इतना मिलेगा ये मिलेगा वो मिलेगा वो चाहे मंदिर चलाना हो चाहे घर चलाना हो दोनों एक चीज है भागवत ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि जिसको इस पर्पस में नहीं ले लाना चाहिए अन्यथा ये साली ग्राम से भांग पीसने के समान है किसी घर में साले ग्राम हो और कोई दूसरा पत्थर नहीं मिला और पीसना है भांग तो उन्हीं को उठा करके और पीसने लगे ये भागवत इसके लिए नहीं है अरे जीने के लिए व्यापार है दुकान है कई प्रकार की चीजें है उससे जीना चाहिए श्रीमद भागवतम से तो भवबंधन से छूटना है भगवान से प्रेम करना है भागवत का इस्तेमाल इसमें भूल करके भी नहीं होना चाहिए अगर ऐसा कोई करता है तो उससे सुनना नहीं चाहिए ये यहाँ बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बताएं हैं so, तो श्रीमद् भागवत के अर्थों का स्वाद रसिक भक्तों के साथ होना चाहिए और सजातीय सजातीय आशय स्निग्धे साधु संगम स्वतो वरे और किसका संग करना चाहिए साधु संग जो कहा गया है एक तो सजातीय आशय जो सजातीय है सजातीय आशय वाला है ये अर्थ है हम जो चाहते हैं कृष्ण प्रेम तो इस विषय में जो हमसे श्रेष्ठ है वरे वर श्रेष्ठ है अपने आप ही तो ऐसे श्रेष्ठ भक्त का संग करना चाहिए और जो स्निग्ध है प्रेमी है और भगवान का परम भक्त है और सजातीय आशय का अर्थ है कि एक दल का है एक आशय का है हम यदि ब्रजन नंदन श्याम सुंदर की सेवा चाहते हैं श्री राधा रानी की कृपा चाहते हैं तो ऐसे ही वैष्णव का संग करना चाहिए ठीक है अन्य भी वैष्णव हैं, जैसे मान लीजिए कोई रामानंदी वैष्णव है या कोई श्री संप्रदाय का वैष्णव है तो उनको सजातीय आशे वाला वैष्णव नहीं कहेंगे। गौरी है गौरीय संप्रदाय का और उसमें भी उसका आशय क्या है राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करना इस समान आशय है तो ऐसे भक्त का संग करना चाहिए ऐसे भक्त का संग करना चाहिए जो श्रेष्ठ है स्निग्ध है इसको साधु संग कहते हैं और नाम संकीर्तनों नाम संकीर्तन जब कीर्तन और श्रीमन मथुरा मंडले स्थिति और श्री ब्रजमंडल में रहें ब्रजमंडल में वास करना अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन इसका है इसका अनुभव सभी भक्त करते हैं केवल रहने मात्र से वहाँ भक्ति के कई अंग पुष्ट होते हैं साधुओं का दर्शन होना परिक्रमा होना श्री विग्रह का दर्शन होना कितना कितना मथुरा में रहने पर मतलब ब्रजमंडल बरसाने नंदगांव अगर बृंदाल में रहने तो एक महासाधन है भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुरुहालभूत तीर्थे जीव रूप गोस्वामी जी कहते हैं दुरुहारभूत वीर जैसमिन श्रद्धा दूरेश पंच के इन पाँचों पाँचों आइटम में भक्ति के श्रद्धा तो दूर की बात है अगर इनका थोड़ा भी संग मिले बिना श्रद्धा के भी तब भी बहुत फायदा होता है जब स्वल्पोपी संबंध संधियत भाव जन्म भाव उत्पन्न करने में इन पांचों का थोड़ा संग भी पर्याप्त कारण है थोड़ा भी स्वल्प संग भी। एक अंग साधे केह साधे बहुअंग निष्ठा हिले उपजय प्रेम रतर तो कोई एक अंग करता है भक्ति तो बहुत है बहुत अंग हैं लेकिन कोई कोई भक्त एक अंग पूरा करता है अच्छा से और कोई बहुत अंग पूरा करता है लेकिन एक अंग करे तब भी प्रेम मिलता है बहु अंग करे तब भी मिलता है लेकिन करनी चाहिए निष्ठा से तो जैसे कौन कौन एक अंग किए एक भक्ति किए तो इसमें गिना रहे हैं श्री विष्णु सरवणे परीक्षित भवत वैया सकी कीर्तने श्री परीक्षित महाराज केवल श्रवण किए और शिल सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन किए की केवल बोले देखिए फिर भी कृष्ण की प्राप्ति इनको हुई श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वैया शखी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे घृभ ने लक्ष्मी पृथु पूजने अकुल रस दास अकुलस्तभिंदने कपिपतिर्दास्ये थखे जुनावेदने सर्बस्वात्मनिवेद, बलिभुत कृष्णापतिरेशा परीक्षित महाराज ने श्रवण किया एक अंग साधे सुखदेव गोस्वामी कीर्तन किए प्रहलाद महाराज स्मरण किये और स्मरण करते थे ऐसा नहीं है कि और भक्ति नहीं करते थे लेकिन मुख्य रूप से बताया जा रहा है प्रहलाद महाराज स्मरण किए और चरण दास पाद संवाहन श्री लक्ष्मी जी पृथ्वी महाराज अर्चन किए भगवान की पूजा अकुलरस त्वि वंदना अक्रूर जी वंदना किए कपिपति दास से कपिपति श्री हनुमान जी दास्य भाव में रहते हैं सख्य अर्जुन सख्य के अर्जुन सर्वस्वात्म निवेदने बलि सर्वात्म समर्पण करने में श्री बलि महाराज सम परा, लेकिन इन सबको कृष्ण की पूर्ण प्राप्ति हुई भगवान की कृपा एक एक भक्ति करने पर ते प्रमाण दिया जा रहा है श्रवणे परीक्षित कीर्तने वैया सकी स्मरणे प्रहलाद अंग्री भजने लक्ष्मी पूजने पृथु अभिबंदने अक्रूर दास्य कपिपति सख्य अर्जुन सर्वस्वात्म निवेदने बलि और इनको कृष्ण की प्राप्ति हुई एक अंग सिद्धि पाई बहु भक्तगण, एक अंग सिद्धि पाईल एक भक्ति करके बहुत भक्तों ने सिद्धि पाई है लेकिन एक को अच्छा से किया परफेक्ट किया एक अंग सिद्धि पा लो बहुभक्तगण एक अंग सिद्धि पाई लो बहु भक्तगण अम्बरी साधी बहु अंग साधन और कुछ भक्त थे हुए हैं जो बहुत साधन किए बहुत अंग जैसे अम्बरीश महाराज बहुत अंग साधे सवै मनपदिंद वचाशि वैकुंठगुणावर्णनेरौ हरिर्म धीर्माजनादिषु श्रुति चकाराचिति सत्कथोद मुकुंद लिंगालयर्शन दृश तदिदगात्र स्पर्शे संगम घाणम च तत्पाद सरोजसौरभे श्रीमद्तुस्य रसना तदर्ते रे क्षेत्र पदालु सर पड़े शिरो के स्पदा भी बंदने कामम दुद्दास्य नाम कामया जथोत्म श्लोक जनाश्रया अम्बरीश महाराज ने कौन कौन भक्ति किया पदार बिंद हो मन चरण कमल में मन को रखे थे मन से स्मरण करते थे सभी मन कृष्ण पदार कृष्ण के पदार चरण कमल में दोनों चरण कमल में मन को बैकुंठ गुणानु वर्ण ने वचांशी और भगवान के लीलाओं के वर्णन में गुणों के वर्णन में वाणी को लगाए थे और दृष दोनों आँखों को मुकुंद लिंगालय दर्शन है श्री कृष्ण के श्री विग्रह को देखने में दोनों नेत्रों को लगाए थे श्री कृष्ण के दो दो चिन्ह हैं जहाँ वो रहते हैं एक तो वैष्णव और दूसरे श्रीविग्रह वैष्णवों को देखना यह भी एक परम भक्ति है जिनके हृदय में सक्षात भगवान रहते हैं श्रीविग्रह को देखना और वैष्णव को देखना इनको दोनों को मुकुंद लिंगालय कहते हैं मुकुंद जहाँ विराजते हैं तो अम्बरीश महाराज भक्तों का दर्शन करते थे और भगवान के श्री विग्रह का और अपने स्पर्श को स्पर्श इंद्रिय को कहाँ लगाए थे भक्तों के चरण को छूने में तद्भृत गात्र स्पर्श अंगसंगम अंग संगम अंग भक्तों से अपना देह सटाते थे सटाने का वाला चरण छूना तो ये स्पर्श वासना है ना सब में स्पर्श होना चाहिए तो अम्बरीश महाराज भक्तों का स्पर्श करते थे एक कथा है श्रीमद् भागवत में कि श्री ध्रुव महाराज जब तपस्या करके आए भगवान का दर्शन पा करके तो उनका स्वागत उनके पिताजी उत्तान पद कर रहे थे तो उत्तानपाद सबसे पहले ध्रुव महाराज का आलिंगन करने लगे और आलिंगन कर रहे हैं तो उनको यह बात याद आई कि मेरा बेटा भगवान को छू करके आया है तो भगवान को छूने से परम पवित्र हो गया है बार बार उनको स्मरण आ रहा था कि यह वह शरीर है जो भगवान के चरण कमल का स्पर्श करके आया है मैत्रेय जी बोलते हैं भागवत में वो आलिंगन कर रहे थे सो, सोच रहे थे कि ये भगवान को आलिंगन करके भगवान ने इसका आलिंगन किया है इस तरह से अंग संगमन बहुत महत्वपूर्ण बात है शरीर टच करे तो वैष्णव के चरण से टच करें इसका प्रभाव होता है और घ्राणम च सरोज सौ भगे श्रीमद तुलस्या और ग्राण को नासिका को कहाँ लगाए थे तुलसी जी में जो भगवान के चरण सरो सरोज के गंध से सुवासित हैं और श्रीमती हैं श्री तुलसी जी को सूंघने में लगाए थे नासिका को इसके कई बार सूंघते थे जो भगवान के चरण पर तुलसी जी चढ़ाई जाती है चरण तुलसी उसको लेकर के बारंबार बार सूंघते थे रसनाम तदर पीते और रसना को जिहवा को लगाए थे भगवान के महाप्रसाद में रसना तदर्पित नैवेद्य अर्थ नैवेद्य में महाप्रसाद में लगाए पदों हरे क्षेत्र पदानुसारणे और भगवान के धाम में मंदिर में दौड़ने में चलने में लगाए थे दोनों पैरों को हरे क्षेत्र पदानुसर पड़े भगवान के क्षेत्र जो हैं धाम हैं वहाँ तो प्राय भाग ही जाते थे अम्बरीश महाराज कभी राज्य शासन नहीं किए तो राज्य शासन तो इनके प्रतिनिधि लोग कर रहे थे जब सुना जाए तो भगवान के धाम में गए वो दुर्वासा जी जब आए थे इनके पास उस समय एकादशी व्रत कर रहे थे द्वादशी प्रधान तो मथुरा में ही थे मधुबन में लिखा गया मधुबन से तत्पर्य पूरा ब्रजमंडल है तो अम्बरीश महाराज कार्तिक के महीने में ब्रज में ही थे और वहीं पर व्रत पूरा हुआ था तो दरवासा जी आए थे उन्होंने वो उत्पात किया जो भी है तो भगवान के धाम की यात्रा में चरणों को और भगवान की वंदना में शीर को लगाए थे शिर हृषि के स्पदा भी वंदने और कामना को कहाँ लगाए थे अपने काम को इच्छा को तद दास से भगवान के दा, दास दास हूँ दास बन जाऊँ उनकी दासता में लगाए थे जिससे हमें रति प्राप्त हो जो भगवान के भक्तों के हृदय में रति निवास करती है भगवान की उत्तम श्लोक जनाश्रया रति वह रति हमें प्राप्त हो इसके लिए अम्बरीश महाराज सब प्रकार की भक्ति कर काम त्यागी कृष्ण भ्वज शास्त्र आज्ञा मानी देव ऋषि पितृ काबू न ऋणी जो काम छोड़ करके श्री कृष्ण को समर्पण करता है तो वह देवताओं का ऋषियों का पितरों का किसी का ऋणी नहीं रहता है देवर शिभूताप्त नृणाम पितृणाम न किंग करो नाय मृणी चराज सर्वात्मना शरण शरण्यम गुकुंदम परिहृत विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्णर चरण निषिद्ध पापाचार्य तारे कबू जो विधि धर्म को छोड़ देता है और भगवान का भजन करता है कृष्ण का चरण कमल भजता है तो उससे बहुत कुछ संभावना रहती है कि पाप होता नहीं है गलत काम नहीं होता और यदि कदाचित स्वभावश या कालवश कुछ गलती हो भी गई तो अज्ञा यदि पाप अज्ञा यदि है पाप उपस्थित कृष्ण तारे शुद्ध करें ना करे प्रश्चित यदि भूल से कभी स्वभावश कोई गलती हो गई तो कृष्ण उसे प्रायश्चित नहीं कराते हैं ऐसा नहीं कि नरक में पटका जाए दंड दिया जाए कृष्ण प्रायश्चित नहीं कराते हैं उसे शुद्ध कर देते हैं भजन ही उसको शुद्ध कर देता है स्वाद मूलम भजत प्रिय त्यक्ता न्य भाव से हरि परेश कथित धुनौति सर्व हृदय सन्निविष्ट यदि भगवान के चरण कमल का कोई भजन करता है तो उस प्रिय के अपने प्रिय भक्त के उसके द्वारा कोई पाप हो जाता है तो भगवान तो हृदय में ही है सब पाप नष्ट कर देते हैं कथन चित कभी पाप हो जाता है तो भगवान नष्ट कर देते हैं उसके हृदय में हिलाते हैं ज्ञान वैराग आदि भक्ति कबू न है औंग यम नियमादि बोले कृष्ण भक्त संग ज्ञान वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है ज्ञान से तात्पर्य कि तीन प्रकार का ज्ञान होता है एक है अपना ज्ञान दूसरा है भगवान का ज्ञान भगवान के साथ अपना संबंध है, जब दास से भाव का होता है तो ये ज्ञान ज्ञान नहीं है ये तो स्वरूप है जीव का तो ये परम ज्ञान दिव्य ज्ञान इसको भगवान गीता में कई बार कहे हैं ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम लेकिन जब ईश्वर के साथ अपना अभेद ज्ञान होता है कि हम और ईश्वर ब्रह्म दोनों एक ही हैं तो प्रायः ज्ञान शब्द से यही कहा गया है जहाँ ये कहा गया है कि भक्ति में ज्ञान सहायक नहीं अंग नहीं है तो इसी ज्ञान के लिए कहा जाता है ब्रह्म के साथ आयक के बुद्धि करना कि हम हम ही भगवान हैं हम ही ईश्वर हैं हम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है इस प्रकार का विचार आना ही आत्महत्या के समान है महाअनर्थ का कारण भगवान के प्रति दास से भाव उत्पन्न होना चाहिए भगवान के गुणों को सुनकर के अपना स्वभाव स्वरूप जान उनसे प्रेम होना चाहिए यह जहाँ भाव आया कि हम और भगवान एक ही हैं महा अनर्थ है तो इस प्रकार का ज्ञान कभी भक्ति में सहायक नहीं अंग नहीं तो ये भक्ति के अंग बताए गए भक्तों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो अंग बताए गए या पढ़े गए उसको पढ़ना चाहिए बार बार और जितना अंग संपादन कर सके उतना करना चाहिए और जो भी करे बहुत श्रद्धा से प्रेम से करें हरे कृष्ण जय श्री